आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि वो जीवन भर स्वस्थ बने रहें विदाउट मेडिसिन सब चाहते हैं आप नहीं चाहते हैं अरे आप में से कितने लोग ऐसे चाहते हैं कि आपके बच्चे या बच्चों के बच्चे जीवन भर स्वस्थ रहें वो बीमारियां उनको ना हो जिसके लिए मेडिक्लेम पॉलिसीज लेनी पड़ती है लोगों को आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि आपका हैप्पीनेस लेवल जो है थोड़ा बढ़ जाए चाहते हैं आप में से कितने लोग ये चाहते हैं आपका एनर्जी लेवल 24 फोर इंटू हो जाए 24 फोर इंटू सेवन एनर्जेटी लेवल की एक ना कि शाम आने तक भी आप बिल्कुल सुबह की तरह एनर्जेटिक रहे सब लोग चाहते हैं ये चारों चीजें आपको प्राप्त हो सकती हैं एक सिंपल सा तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और ये बड़े बड़े क्लेम करने से पहले मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि किस आधार पर बात मैं आपसे कहता हूं बचपन में जैसा पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ था बहुत सुंदर एक हेल्थी चाइल्ड था लेकिन संयोग ऐसा हुआ एक टाइफाइड आया और डेढ़ दो महीना वो बना रहा बहुत इलाज चला उसका तो पेरेंट्स बताते हैं कि उसके बाद तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और फिर वो मैंने तो जब होश संभाला तो मैंने देखा कि भाई रोज नये डॉक्टर रोज नई मेडिसिन रोज नई थेरेपीज और हर साल एक बीमारी लिस्ट में एड हो जाती है मतलब एक समय था जब एक दर्जन से ऊपर बीमारियां मुझको थी जो लाइलाज और आज भी लाईलाज है और मैं बहुत डिप्रेस्ड था क्योंकि बचपन से एक धार्मिक परिवार में जन्म लिया और वहां यही पढ़ाया जाता था कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है तो मेरे मन में एक प्रश्न उठता था क्या वो बीमार रहने के लिए है मैं देखता था मेरे पेरेंट्स भी बीमार हैं, जो मेरे रोल मॉडल्स थे वो भी बीमार हैं। किसी को कैंसर से डेथ हुई और किसी को किसी चीज से तो मेरे मन में एक प्रश्न बना रहता था क्या इज इट पॉसिबल टू बी हेल्दी और नॉट जो हमारे साधु संत आते थे वो उनकी अलग डेफिनेशन थी वो कहते थे कि भाई ये तो शरीर है इसका क्या है आत्मा तो स्वस्थ है बिल्कुल तो इस तरह की बातें परिवार में होती थी तो उस समय मुझे नहीं मालूम था कि निराशा के उन क्षणों में तब तभी एक और घटना घटी कि मेरे छोटे भाई की जो जवान डेथ हुई 24 फोर की एज में उसको हृदय रोग था बहुत इलाज तरह तरह के हमने किए आई वॉज सो मच डिप्रेस्ड लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस डिप्रेशन के क्षणों में मुझे एक ऐसी एक विद्या मिल जाएगी जो मेरे जीवन को बदल देगी मेरी वर्षों पुरानी बीमारियां कुछ महीनों में बिल्कुल ठीक हो गई अगर उन बीमारियों की चर्चा मैं करूं तो उस समय चार स्पेशलिस्ट का मेरा इलाज चल रहा था लेकिन जब मुझे बात समझ में आई फ्रॉम द डे वन आई स्टॉप ऑल मेडिसन्स और मैं ठीक होता चला गया अगर उन बीमारियों की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो परेशान था मैं वो था जुकाम से सबसे ज्यादा जुकाम बारह महीने में उसको जुकाम रहता था एक बार हो जाता था तो पंद्रह दिन महीना भर सर्दी गर्मी बरसात कभी भी गला खराब रहता था छींक पे छींक तो एक डॉक्टर ने कहा कि भाई टोन्सिलाइटिस है आपको टोन्सिल निकालने पड़ेंगे एक ने कहा साइनेसाइटिस है साइनेसाइटिस पंचर करके ठीक करने पड़ेंगे एक ने कहा नाक की हड्डी बढ़ी हुई है वो ठीक करना पड़ेगा किसने कहा टेढ़ी है किसने कहा मांस बढ़ा हुआ है सो मैनी मतलब चार पांच ऑपरेशन उन्होंने सजेस्ट किए इसके अलावा मेरा पेट हमेशा खराब रहता था मेरे फादर को क्रोनिक कंस्टिपेशन था मुझको भी था लेकिन इसके अलावा इरिटेबल बाउल सिंड्रम था मुझको जो आज करोड़ों लोग इससे ग्रस्त है कि पेट उनका खराब ही रहता है जरा सा स्ट्रेस हो तो पेट खराब हो जाता है जरा सी एंग्जाइटी हो पेट खराब हो जाता है उल्टी मतलब उसमें दस्त लगना है कब्ज है और गैस है तरह तरह की मतलब मुझे आज भी याद है जब मैं स्कूल में पढ़ता था मुझे जब गैस सड़ती थी तो मुझे बड़ा एम्बरेसमेंट होता था इतनी बदबूदार और वर्षो सिलसिला चलता रहा इसके अलावा मुझे एग्जीमा था उंगली में जो वर्षों इलाज करने के स्किन स्पेशलिस्ट का इलाज चल रहा था उसका कोई आराम नहीं हुआ मेरी आंखों में चश्मा चढ़ गया था दूर का विज़न का और मेरे साथ मेरे कई दोस्त को चढ़ा था जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था उनको आज भी है नंबर कई गुना हो गया है जैसे मैंने कहा डिप्रेशन तो मुझको था ही मेरे डिप्रेशन का यह था कि कब अटैक आ जाएगा डिप्रेशन का मुझे नहीं मालूम अगर मैं अपने रिजल्ट को देखू श्री कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एक में मेरे नंबर हंड्रेड है और एक में फेल हु मैं आप कल्पना कर सकते हो कि अगर मुझे डिप्रेशन का अटैक हो गया तो मुझे सब याद जो भी है जो भी मैंने साल भर पढ़ा है सब जीरो हो जाएगा तो ये तमाम परेशानियां और फिर एक विद्या मुझको ऐसी मिली तो फिर मैंने फादर से कहा कि पिताजी मतलब स्वस्थ रहना कितना आसान है और कितने लोग परेशान हैं भाई मैं तो यही कुछ करना चाहता हूं लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कि तुम क्या डॉक्टर हो यू आर नोटेड डॉक्टर अपना काम करो उन्होंने डाटक बैठा दिया तुम्हें अपना व्यवसाय करता रहा पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं लेकिन 35 वर्ष तक मैं इसका अध्ययन करता रहा आई वर्क विद मैनी मास्टर्स मैंने देखा कि भी ऐसा क्या चीज है और जैसे मैं बताने चाहता था तो लोग को लगता है कि ये कॉम्प्लीकेटेड प्रोसेस है तो आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैम तो एट दी एज ऑफ 60 जब मेरा हुआ तो मैंने कहा यार अब तो बहुत हो गया अब अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी होगी दोनों बेटियों की शादी हो गई बेटा भी जवान है कुछ न कुछ कर लेगा तो मैंने सोचा कि उस सारी रिसर्च को मैं कम्पाइल करता हूं और एक, एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया उसका और पहला हमारा प्रोग्राम हुआ छह दिन का मैंने ये रिसर्च करके देखा कि अगर हम होलिस्टिकली काम करें अभी क्या है ऑल ओवर वर्ल्ड डिफरेंट मास्टर्स के साथ मैंने काम किया लेकिन उन सब लोगों ने किसी एक चीज को पकड़ रखा है अब वो कहते हैं बस यही सब कुछ है जैसे किसी ने भोजन को पकड़ लिया तो भोजन ही सब कुछ है नेचुरोपैथी है तो सुबह शाम तक उसको कटी स्नान हिप मालिश मिट्टी की पट्टी तमाम तरह की चीजें वो करते रहते हैं उसके साथ तो मुझे लगा कि वो और बहुत राइट अप्रोच नहीं है तो मैंने देखा कि एक होलिस्टिक डिजाइन अगर हम बनाएं तो बीमारियां महीनों में नहीं दिनों में ठीक हो सकती हैं दिस वॉज माई रिसर्च तो इसके लिए एक सैम्पल प्रोजेक्ट हमने किया जो आस्था चैनल वाले हैं झारखंड में उन्होंने एक बहुत सुंदर रिजोर्ड बनाया वहां जैन तीर्थ वे शिखर जी कैलकटा के पास तो वहां यह हमने छह दिन का प्रोग्राम लगाया उसकी रिकॉर्डिंग है अगर आप चाहें तो मैं दिखा भी दूंगा उस पूरे प्रोग्राम के उसकी टेस्टिमोनियल आप देख सकते हो प्रोग्राम का वहां हमने प्रोग्राम किया और अद्भुत रिजल्ट हमें इसके मिले मतलब छह दिन में डायबिटीज ठीक होना छह दिन में डिप्रेशन ठीक होना आप देखिए छह दिन में लाइफस्टाइल स्टाइल चेंजेज जा आ जाना छह दिन में घर के झगड़े खत्म हो जाना मतलब एक व्यक्ति आए कलकत्ता से उसमें और इतने डिप्रेस थे वो और उनको बड़ा लाभ हुआ और एक महीने बाद उनकी पत, उनका फोन आता है कि मेरी पत्नी आपसे बात करना चाहती है मैंने कहा बात कराओ तो उन्होंने कहा कि आपने छह दिन में ऐसा क्या किया और ये कब तक चलेगा क्योंकि ये वर्कशॉप में जाते रहते हैं आप देखोगे कि, कि बहुत से लोग जो हैं न्यू एज मेडिसिन के नाम पे बहुत तरह की वर्कशॉप चलती हैं लोग वर्कशॉप में जाते हैं बड़ा लाभ होता है उसके बाद कुछ दिन में फिर वो बराबर हो जाता है तो लेकिन एक महीना हो गया ये कब तक चलेगा इनका और छह दिन में ऐसा किया क्या आपने तो मैंने उनसे पूछा भी हुआ क्या तो वो कहने लगी कि हमारी लव मैरिज हुई थी तेईस साल पहले और तेईस साल में रोज में जो इनको कहती थी रोज करने के लिए करते नहीं थे और हमारा झगड़ा रहता था और बच्चे हमारी मजाक बनाते थे बीस साल की बेटी है एक 22 बाई, एक बाईस साल की बेटी है तो कि भी लगता नहीं कि आपकी लव मैरिज हुई है लेकिन वहां से आने के बाद इन्होंने झगड़ा बिल्कुल बंद कर दिया और कितना जंक फूड खाते थे क्योंकि जैन है परिवार है बाजार का कुछ खाते नहीं है शुद्ध भोजन करना है लेकिन शुद्ध भोजन का मतलब घर में रसमलाई बन रही है हलवा बन रहा है गाजर का हलवा है और समोसा है और जलेबी है सब घर पर बनाती थी मैं उनके लिए और सुबह शाम तक लगी रहती थी रात के दो दो बजे तक मोबाइल में लगे रहते थे सोते नहीं थे और सुबह देर से उठते थे फैक्ट्री देर से जाते थे सारा दिन उनका डिस्टर्ब रहता था कोई एक्सरसाइज नहीं करते थे कोई योगा नहीं मंदिर जाना नहीं कुछ नहीं करते थे मैं रोज कहती थी उनसे और इसी बात को लेकर हमारा झगड़ा होता था और वहां से आने के बाद इन्होंने सब कुछ वो डिट्टो करने लगे जो मैं कहती थी मैंने कहा बढ़िया हो गया फिर तो, तो वो फिर उनका प्रश्न था लेकिन चलेगा कितने दिन तक इसका प्रभाव कब तक रहेगा तो मैंने कहा देखिए आप कब तक रहता है मैं तो नहीं कह सकता इस बात को लेकिन फिर दो महीने बाद फोन आया उनका तो कहने लगे कि भी मैं भई हो ऐसी बात हुई तो कहने लगे मैं कोर्ट से बोल रहा हूँ मैंने कहा हाँ क्या कर रहे हो तो उन्होंने कहा कि वो अपनी वर्कशॉप में भी उन्होंने शेयर किया था कि मेरे डिप्रेशन का असली कारण ये है कि एक करोड़ रुपया मेरा लोगों ने मार रखा है और कोर्ट केसेज चल रहे हैं चार पांच अब मुझे बड़ा तनाव रहता है तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया एक फोरगिवनेस एक्सरसाइज होती है हमारे छह दिन के प्रोग्राम में उसी के दौरान उन्होंने प्रश्न किया तो उसने कहा कि आप बताओ कि कैसे मैं माफ कर दूं उनको और जहां इस फाइव स्टार रिज़ॉर्ट में आप ये प्रोग्राम कर रहे हो वहां भी मेरा पैसा फंसा हुआ है तो मैं कहने लगा कि भी आप ये बताओ मुझे ईमानदारी से कि उस ट्रांजेक्शन्स में आपकी गलती है या उनकी गलती है तो कहने लगे बिल्कुल फेयर ट्रांजेक्शन है और मेरी उसमें कोई गलती नहीं है तो फिर मैंने उनसे प्रश्न किया कि अगर आपकी गलती नहीं है तो ये बताओ कि भाई गलती दूसरे की है सजा भुगत रहे हो तो क्या आप डिसाइड करते हो कब तक ये आप भुगतोगे दूसरी गलती की सजा कब तक भुगतना चाहते हो इतनी मेरी बात हुई थी तो अगले दिन वो बंदे आते हैं आके पैर छूते हैं वो कहने लगा कि मैंने वो सारा चीजें वाइप आउट कर रबड़ फेर दी उनके ऊपर अब और करोड़ों टन का बोझ मेरे सिर से उतर गया है दिस वॉज द ट्रांसफॉर्मेशन और दो महीने बाद जब मेरी बात हुई उन्होंने कहा मैं कोर्ट से बोल रहा हूं मैंने कहा यहां क्या कर रहा है आप? आपने तो कहा सर मैंने रबड़ फेर दी वो कहने लगे एक्सपायर हो जाएंगी मैं सारे केसेज वापिस ले रहा हूं तो ये मैंने देखा कि छह दिन के अंदर आपकी लाइफ देखिये मेन नहीं है आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना कोई भी बता सकता है YouTube पे ज्ञान बिखरा पड़ा हुआ है लेकिन हमारे प्रोग्राम का जो पर्पज जो मैं आपके साथ आज शेयर करना जा रहा हूं असली मकसद ये है कि सस्टेनेबल बेनिफिट होना चाहिए आपकी लाइफ स्टाइल में एफर्टलेस चेंजेज आने चाहिए वो अगर आते हैं तो प्रोग्राम कामयाब है तो इसलिए हमारा पूरा प्रोग्राम साइकोसोमेटिक आप देखोगे ज्यादातर बीमारी आजकल साइकोसोमेटिक है बिना माइंड और बॉडी के कनेक्शन से बीमारी होती नहीं है तो आगे मैं इसको थोड़ा सा आपसे चर्चा करूंगा लेकिन अभी थोड़ा सा ब्रीफ में प्रोग्राम क्या है उससे क्या मिलने वाला है आपको देखिए चार ये सिक्स बेनिफिट्स हैं इस प्रोग्राम से आपको मिल सकते हैं पहला है रोगों की रोकथाम यानी कि ये प्रोग्राम बीमार लोगों के लिए नहीं है ये बच्चों के लिए भी है बड़ों के लिए भी है स्वस्थ लोगों के लिए प्रोग्राम है और अगर ये प्रोग्राम आप समझ लेते हो जिसमें अस्सी रोल शिक्षा विधि का है करने के लिए बहुत थोड़ी सी बातें हैं ऐसा नहीं है कि दिन भर आप बस स्वास्थ्य में लगे रहो खाने पीने में लगाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अक्सर लोग नेचुरोपैथी के बारे में एक बढ़ान हैं। लेकिन नेचुरोपैथी में बताऊंगा नेचुरोपैथी यही नहीं तो रोगों की रोकथाम और रोगों की रोकथाम कौन सी आज आप देखो लाखों करोड़ों बच्चे जनबांध पैदा होते हैं अगर पेरेंट्स शादी से पहले इस प्रोग्राम को समझ लें तो ये हम सुनिश्चित कर सकते हैं उनको कोई भी जनबांध जनबांध नहीं होगा ओटिस्टिक नहीं होगा कोई भी फिजिकली और मेंटली चैलेंज बच्चा उनको नहीं होगा तो रोगों की रोकथाम उस लेवल पे। परिवेंशन ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है सर। मतलब ये मेनली प्रोग्राम है प्रिवेंटिव मेडिसिन का लेकिन खूबसूरत बात ये है कि इससे रिवर्सल ऑफ डिजीज भी होती है और रिवर्सल ऑफ डिजीज का मतलब कंट्रोल नहीं है जैसे डायबिटीज को हम मतलब कंट्रोल करते हैं मेडिसिन से वो नहीं है रिवर्सल मतलब रिवर्सल मतलब पेन आपका नॉर्मल हो जाए वो रिवर्सल है और मेडिसिन हमेशा के लिए छूट जाए यह इसका पर्पज है तीसरा है कायाकल्प रेजुबिनेशन जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे मिले भी होंगे जो अपनी उम्र से 20 साल एल्डर लगते हैं यस और नो आप देखे ऐसे लोगों को अपनी उम्र से 20 साल एल्डर लगते हैं और आजकल तो मशीनें आ गई हैं। हमारे पास ऐसी मशीनें हैं जिसमें हम ये मेजर कर सकते हैं आपकी क्रोनोलॉजिकल एज क्या है और बायोलॉजिकल एज क्या है तो उस एज को हम मेजर कर सकते हैं जब उसमें मेजर करते हैं तो किसी किसी की बीस साल बड़ी ज्यादा आती है चालीस साल की व्यक्ति की साठ साल उम्र आती है और 60 साल वाले की 40 साल आती है तो इसको हम जब आप ये प्रोग्राम करेंगे तो इसको वो मशीन हम लेके आएंगे और उसको आप खुद चेक कर सकते हो तो कायाकल्प का मतलब है उस उम्र को आप घटा सकते हो और इस मशीन में घटाने की बात नहीं आप यंगर फील भी करोगे आपकी चाल ढाल आपका सब कुछ पता चलेगा उससे फिर चौथा पर्पज है एंटी एजिंग कि आप कैसे एजिंग आपकी स्लो हो जाए और एंटी एजिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है आप देखो कि उम्र के बढ़ने के साथ आपको एल्जाइमर पार्किंसन और डिमेंशिया हो जाता है आप चाहे तो उसको प्रिवेंट कर सकते हो एनर्जी ऊर्जा की वृद्धि जैसे मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं सुबह ही थके थके उठते हैं या शाम के आने तक तो बिल्कुल थक जाते हैं तो वो एनर्जी आप फील कर सकते हो अपनी बॉडी में ट्वेंटी फोर और सिक्स स्ट्रेंथ गेन हमने कुछ चेक पॉइंट बनाया वो यूनिवर्सल है ऐसे नहीं है कि हमारे बनाए हुए हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति में कुछ चेक प्वाइंट्स हैं उनको हम करके आप, मैं यही डेमो आपको दूंगा उसका क्यों उन चेक प्वाइंट के आधार पे अपने फिटनेस लेवल को आप खुद चेक कर सकते हो तो हमारे प्रोग्राम में जब लोग आते हैं तो हम उस फिटनेस लेवल को उनके चेक करते हैं और फिर तीन महीने का प्रोग्राम देने के बाद उसमें आश्चर्यजनक मतलब उस व्यक्ति को भी आश्चर्य होता है कि यह कैसे हो सकता है जैसे सत्यप्रकाश मामा जी के भांजे हैं उन्होंने ये प्रोग्राम किया और उनको मतलब वो सेवा से आरएसएस से जुड़े हुए हैं जीवन विद्या से जुड़े हुए हैं और स्वास्थ्य के लिए उन्होंने कई बड़ी बड़ी समितियां बना रखी हैं। तो आसाम में रहते हैं जब वो मेरठ आए तो मुझसे मिले वो तो उन्होंने कहा कि प्रमाणित करो आप आप इतनी बड़ी बड़ी बात करते हो, प्रमाणित करो तो मैंने कहा कर, कर लेते हैं छह दिन का शिविर उनके घर पर हमने लगाया और आप देखिये कि उनकी जो बचपन की जो एलर्जी थी जीवन में कभी भी उनकी याददाश्त में वो ठंडे पानी में नहीं आए लेकिन छह दिन के दौरान ही हमने ठंडे पानी में स्नान कराना शुरू किया उनकी एलर्जी खत्म होगी पेट उनका तीन महीने के बाद छह इंच पेट कम हुआ उनका और पन्द्रह किलो वजन कम हुआ उनका एनर्जी लेवल इतना बढ़ गया भोजन की रिक्वायरमेंट 50 परसेंट आप देखिए भोजन की रिक्वायरमेंट 50 परसेंट रह गई एनर्जी लेवल आपका डबल से ज्यादा हो गया और बचपन तक की बीमारियां इसमें उसकी टेस्टिंग है आप चाहेंगे तो देख सकते हो तो ये, पर, ये प्रभाव तो स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ के जैसे कुछ पैरामीटर्स है मैं आपको करके दिखाता हूं बहुत स्वाभाविक है और ये बिल्कुल ऑल ओवर वर्ल्ड चलते हैं ऐसा नहीं कि मेरे बनाए हुए हैं जैसे ये डायमंड पुषअप है कोई भी आप चेक कर सकते और मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है इसमें ये करके आप अपने आप को चेक करें कितने रिपीटेशन इसके कर सकते हो आप कितने होने चाहिए भाई 30 चालीस पचास आप कितने कर सकते हो कोई आए तो वो लिंटर करके कर दिखे जो समझता है कि मैं युवा हूं बिल्कुल स्वस्थ हूं किसी भी एज ग्रुप के लोग आ सकते हैं कोई भी वॉलंटियर करके देखें आए एक देखिये ये कोई कंपटीशन नहीं है लेकिन एक प्रैक्टिस है नहीं प्रैक्टिस पर डिपेंड नहीं करता देखिए ये बहुत लोग मेरी वर्कशॉप में भी करते हैं और ये प्रैक्टिस पर डिपेंड नहीं करता मैं इसकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करता हूं और प्रैक्टिस करने से आप अभी मैं एक महीना प्रैक्टिस करो एक महीने बाद मिलते हैं प्रैक्टिस करके इसको अचीव नहीं कर सकते ये फिटनेस लेवल है करिए भैया ये देखो दिल बनाना है हाँ देखिए हाँ करिए ये दिल दिल बनाइए इसको हाँ और पीछे पैर ले जाइए दोनों पैरों को मिला लीजिए और हाँ ये हिप्स से ही रहने सिर्फ आपको दिल लगाना है इससे दिल लगाना हाँ बस टच करना है और उठ जाइए देखो घुटने घुटने नहीं घुटने नहीं, नहीं लगने और कोई ट्राई करेगा सर आप आ जाओ चंद्रशेखर जी अरे आओ ना घबराने क्या बात है आओ देखिये कुछ भी इसमें मैजिकल या रहस्य नहीं है ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है फिटनेस लेवल को चेक करने के लिए कितने कर सकते हो आप बताओ देखो वेरी गुड बहुत बढ़िया हो रहा है क्या बात करिए करिए अरे भाई घबरा देखो ठीक है ठीक है दूसरा देखिए तालियां हो जाएं भैया के लिए चंद्रशेखर के देखिए दूसरा ये है कितने सिटअप कर सकते हो 40 साल की उम्र के बाद कितने लोग ऐसे हैं जो बैठ नहीं सकते बैठ के उठ नहीं सकते तो आप ये देखो कितने दीदी कितने कर सकते हो बैठो आ जाओ डॉक्टर हाँ आ जाओ कितनी बार बैठ के उठ सकती हो आप मतलब कोई कंपटीशन नहीं है भैया कोई लिमिट नहीं है 50 100 50 में आराम से कर लेता हूं मैं समझता हूं पचास के अराउंड तो एक स्टैंडर्ड है हाँ? मैं करके दिखाऊ पचास हेलो एक दो तीन क्या है इसमें बताइए कितने कर लगाने हैं भाई देखिए अगर आपका शरीर ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है फिर इसके बाद एक नेक्स्ट है आपके लेग अप्स। कितने बार लेग्स को आप ऐसे कर सकते हैं अगर आपकी कमर में जान ही नहीं है या खत्म हो चुकी है ऑस्टोपोलिस्टी से आप कर नहीं सकते इसको ठीक है ना और कई बार ये डायग्नोस नहीं होता देखिए बच्चा कर रहा है उसके बाद फिर क्रंचीज ये क्रंचिज इसको ऐसे भी कर सकते हो आप डिफिकल्ट भी है इसमें लेकिन आसान तो ये है सबसे आसान ये है और फिर इसके बाद ये पुशअप्स कितने लगा सकते हो आप ये पचास ऑन एवरेज भैया कोई भी स्वस्थ आदमी लगा सकता है ये खाली चेकअप के लिए मैं प्रैक्टिस करने के लिए नहीं कह रहा हूं इसके इसकी एक्सरसाइज हम नहीं कराते हैं दीदी एक्सरसाइज में आते हैं उसका तरीका है उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मसल्स ट्रेनिंग जिम में वो सब करते हैं लेकिन मैं तो जिम नहीं जाता हूं आप देखो मेरी मसल्स क्या है बिल्कुल सॉफ्ट है और दो मिनट में बारह सूर्य नमस्कार दो मिनट में बारह सूर्य नमस्कार तो ये चेक प्वाइंट हमने बना रखे हैं कुछ इसके अलावा जो आपकी बेल्ट है फीमेल्स के लिए छब्बीस से अट्ठाईस आपको रोज चेक करनी है और मेल्स के लिए 30 से 32 ये इंटरनेशनल फिगर है दीदी तो इसी प्रकार कुछ और बैलेंसिंग एक्सरसाइज भी है जैसे आपकी कमर के लिए ये तो ये क्षमता आपके अंदर है तो ये सारे इसमें स्टैंडर्ड है कि आपको अगर ये फिटनेस लेवल आप मेंटेन करते हो तो आप 100 साल तक दीदी ये इंटरनेशनल है आप कोई भी अपना बना लो जो कर सकते हो उससे आप मेजर करते रहो हाँ मत अरे देखिए ये सारे ही करने जरूरी हैं ठीक है ना तो ये छह उद्देश्य हैं अभी तक जो हमारे पास चिकित्सा के लिए जो अल्टरनेट ऑप्शंस हैं वो क्या हैं पहला ऑप्शन है मेडिसिन वाला दो भागों में बांटा है हमने एक विदाउट मेडिसिन वाला तो ये प्रोग्राम हमारा क्या है और क्या नहीं है ना तो कोई मेडिसन वाला प्रोग्राम है हमारा और ना ही कोई विदाउट मेडिसन वाला प्रोग्राम है ये दोनों जो ये जो लिस्ट है इसमें सारे प्रोग्राम है अंग्रेजी दवाइया ऑपरेशन आयुर्वेदिक दवाइयां हर्बल हर्बल में करेले का जूस भी है और फूड सप्लीमेंट्स अरबों खरबों की कंपनियां हैं फूड सप्लीमेंट्स की न्यूट्रे लाइट है हर्बल लाइफ है मैंने लाखों का सामान उनका बेचा है हर्बल लाइफ और जीएक्सैन बहुत तरह की कंपनियां है भोजन भोजन औषधि भोजन औषधि के नाम पर हम तरह तरह की कड़वी कड़वी औषधियां जैसे करेला मैंने बताया करेले का जूस जामुन का जूस वो सब इस हमारे प्रोग्राम में नहीं है होम्योपैथिक मेडिसन बायोकेमिकल और बेच फ्लावर्स और सिद्धा यूनानी मतलब किसी भी प्रकार की मेडिसन को अगर मेडिसन समझ के खाते हो आप तो वो हमारे प्रोग्राम में नहीं है ये एक तरीका है एक ऑप्शन है ये इसमें क्या है नहीं पत्ती अलग चीज होगी उस पर आऊंगा मैं उस पर आऊंगा देखिये अभी इसमें क्या है ये आसान तरीका सबसे आसान तरीका है कि मुझे कुछ भी ना करना पड़े कोई मेडिसिन ले लो और मैं ठीक हो जाऊं इसके पीछे जो बिलीफ सिस्टम काम करता है कि मुझे कुछ भी ना करना पड़े और मैं ठीक हो जाऊं अगर यह संभव होता मतलब जितनी जल्दी इस भ्रम से बाहर निकल जाएं, तो स्वास्थ्य की दिशा में पहला कदम बढ़ सकता है क्योंकि अगर यह संभव होता तो जितने भी संपन्न लोग हैं वो तो स्वस्थ होने चाहिए थे ना बिल्कुल क्योंकि बेस्ट मेडिसिन बेस्ट फूड सप्लीमेंट उनको उपलब्ध है उसके बावजूद वो सबसे ज्यादा बीमार हैं सेलिब्रिटीज बिजनेसमैन इंडस्ट्रियस्ट बड़े बड़े साधु संत गंभीर बीमारियां हैं उनको तो ये कोई काम नहीं करती हैं ये भ्रम अगर नहीं निकला आपका तो फिर कुछ नहीं हो सकता दूसरा एक आज जो अल्टरनेटिव मेडिसिन के नाम पर विदाउट मेडिसिन बहुत सारी चीजें आने लगी और बहुत बड़ा मार्केट है इनका भी अरबों खरबों का मार्केट है जिसमें एक्व है मैग्नेट थेरेपी है न्यूरोपैथी है एक्ट है फिजियोथेरेपी है भैया जो न्यूरोपैथी है जो विपिन सिंगल है वो इसका क्लिनिक चलाते हैं आसाम में भी और मेरठ में भी लेकिन अब उन्होंने उनकी उन्हों समझ में आ गया कि लोग आते हैं उन पर मालिश कराने उनके पास आराम तो होता नहीं उन्हें राहत कार्यक्रम है अब उन्होंने हमारे सिस्टम को अडॉप्ट किया हर पेशेंट पे उस इस सिस्टम को वो लागू करते हैं फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपी चोट लगने पे जरूरत पड़े तो अलग बात हो गई लेकिन ओल्ड एज की वजह से आप फिजियोथेरेपी कराते हो तो वो कोई मकसद नहीं है नेचुरोपैथी नेचुरोपैथी का मतलब जो सेंटर्स खुले हुए हैं आज मेरे बहुत फ्रेंड्स ने बड़े बड़े सेंटर खोले हुए मेरे पास भी ऑफर आते हैं लेकिन क्या सारे दिन भर मिट्टी की पट्टी एनिमा एनिमा एनीमा के बड़े फैन होते हैं नेचुरोपैथी वाले और भोजन फूड फैटिस्ट हो जाते हैं जैसे भैया कह भी रहे थे क्या खाना है कब खाना है दिन भर उसी का चिंतन मनन तो नेचुरोपैथी और सबसे बड़ा जो इसमें नेचुरोपैथी फायदा भी करती है लेकिन सबसे बड़ी जो नेचुरोपैथी के साथ प्रॉब्लम है वो ये है कि जैसे जिंदल फार्म में भी लोग होके आते हैं आप में से भी कुछ लोग गए होंगे लेकिन पन्द्रह से दिन वहां रहते हो आप आपका वजन भी कम हो गया आपकी कोई बीमारी है वो भी ठीक होगी पन्द्रह बीस दिन के बाद फिर वहीं खड़े हो आप तो बेसिक उसमें क्या है उन्होंने आपके ऊपर काम नहीं किया आपकी बॉडी पे काम किया आपका हैबिट पैटर्न है आपकी लाइफस्टाइल पे काम नहीं हुआ रेकी और प्राणी खिलिंग ये बहुत चलता है हथ योग यह सारी और भी है इसमें देर इज लॉन्ग लिस्ट तो पहला ऑप्शन ये है दूसरा ऑप्शन ये है ये मेरा प्रोग्राम ये हमारा प्रोग्राम ये कुछ भी इनसे अलग है ये सब चीजें नहीं है इसमें कुछ थोड़ी बहुत चीजों का हम उपयोग करते हैं किसी किसी का लेकिन इन नर्ट ये जो एस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है ये हम नहीं करते क्योंकि इसमें भी क्या है इसमें भी सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि आपके साथ कोई व्यक्ति कुछ करता है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पंचकर्मा में जाओ आप बहुत लोग जाते हैं और जाके टेबल पे लेट जाओ अब दो लोग मस लग जाएंगे आपके ऊपर और वो करेंगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है आप मेरी बात पकड़ रहे हो यही बात नेचुरोपैथी में है क्योंकि आप सेंटर पे जाते हो वहां दूसरे करते हैं आपके साथ आप कर लेते हो घर पे आके आप वही हो तो ये चीजें अच्छी होने के बावजूद भी क्योंकि ये दूसरे पर निर्भर है और आप कुछ करना नहीं चाहते हो तो इसलिए ये बेकार है काम नहीं मतलब सस्टेनेबल बेनिफिट इनसे नहीं मिलता अब हमारा क्या विजन है मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे अभी आप देखो तो मॉडर्न मेडिसिन में मोर देन हंड्रेड ब्रांचेज है या सुनो और हंड्रेड ब्रांचेज वाले किसी एक शरीर के पार्ट का इलाज करते हैं फॉर इंस्टेंस आंखों वाले सिर्फ ये दो इंच एरिया उनसे कहो कि मेरे स्किन में कुछ प्रॉब्लम है तो वो रेफर कर देंगे आपको स्किन में उनसे कहो मुझको डायबिटीज में तो डायबिटीज वाले के पास रेफर कर देंगे तो हमने ह्यूमन बॉडी को डिफरेंट पीसेज में बांट दिया है और दूसरा क्या ऐसा हो सकता है क्या ऐसा हो सकता है क्या और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर के पास आपके लिए समय नहीं है और आपको भी आपके पास समय नहीं है है कि नहीं तो ह्यूमन बीइंग को समझे बिना उसका इलाज नहीं हो सकता है टाइम इज रिक्वायर्ड तो ये दो कारण है जिसकी वजह से मॉडर्न मेडिसन इतनी बढ़िया होते हुए भी बिल्कुल फेल है और यही कारण है होम्योपैथी फेल है आयुर्वेदा भी फेल है हम क्या करते हैं इसमें ह्यूमन बीइंग को एज ए होल ट्रीट करते हैं जैसे अगर मानव की बात करें जैसे कुछ आपको लगेगा कि जीवन विद्या का कुछ पुट आ रहा है इसमें लेकिन ये पहले भी था लेकिन जीवन विद्या में आके लगा मुझे यार बहुत कुछ तो पहले से कुछ बाई डिफॉल्ट हो रहा था लेकिन अब कुछ शब्दों का भी उसमें थोड़ा सा हो सकता है क्योंकि इतना इतने सुना है तो कुछ ना कुछ हो सकते हैं शब्द भी शामिल हो जाएं तो बेसिक ट्रीटमेंट जो है मनुष्य का करना है और मनुष्य में भी छह डायमेंशन है अगर ये एक भी डायमेंशन को आप छोड़ दोगे तो फिर रिजल्ट आएंगे लेकिन कंप्लीट नहीं आएंगे सस्टेनेबल नहीं आएंगे फर्क पड़ेगा उसमें तो मनुष्य को एज ए होल बॉडी को भी एज ए होल नहीं उसमें छह छह चीजें क्या आ जाती हैं, छह चीजें छह डायमेंशन में अगर आप देखें तो जैसे भैया कह ही रहे हैं हमारा हमारी संस्था का नाम है सोल जैसे सोल का मतलब जीवन तो पहला तो तत्व जीवन ही है दूसरा तत्व शरीर है ठीक है तीसरा तत्व प्रकृति या एन्वायरमेंट है चौथा संबंध है मानव मतलब मनुष्य के साथ आपके संबंध कैसे हैं आपके अपने साथ और और लोगों के साथ आपके रिलेशन मैं आपसे पूछता हूं कोई भी बीमारी है आपको क्या बिना आपके रिलेशन में जाए हुए आप ठीक कर सकते हो अगर आपको कहीं रिलेशन में बहुत तकड़ा आपका इशू बैठा हुआ है तो आपके घुटनों को कोई ठीक नहीं कर सकता आपके कैंसर को कोई ठीक नहीं कर सकता कोई भी नहीं ठीक कर सकता ये इतने इम्पोर्टेंट चीजें इस पर बहुत आपको हर चीज पे साइंटिफिक रिसर्च आपको मिल जाएगी जितना रेफरेंस चाहिए जितनी केस स्टडीज चाहिए वो मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ कोई एक भी बात हवा में नहीं है फिर दूसरा आपका वातावरण है नहीं भैया ये नहीं आया ये प्रकृति के फाइव एलिमेंट्स है प्रकृति के साथ इसमें वातावरण जहां रहते हो वो नहीं आया वो तो सब जगह वातावरण तो आपका लेकिन किस घर में रहते हो आप किस सिटी में रहते हो आपका ऑफिस में वर्क एनवायरनमेंट क्या है ऑफिस कैसा है आपका डेस्क कैसा है किचन कैसी है मतलब आपका जो ये आपका स्पेस है स्पेस भी कहते हैं वर्क स्पेस और लिविंग स्पेस आपका कैसा है ये उस पर आपका डिपेंड करेगा तो इसमें जीवन मतलब लाइफ आपकी शरीर शरीर शरीर में भी आपके आपका जैसे है मन है इमोशंस हैं नहीं अब वो भैया जीवन में रखते हैं हम नहीं रखते थे हम शरीर में दिमाग जो आपका जो ब्रेन है आपका मन उसको मानते हैं हम अभी क्योंकि थोड़ी सी डेफिनेशंस बदल गई है ठीक है ना और बॉडी है आपकी तो आप इसमें और सारी चीजें मत मानिए आप बॉडी को आप ले लीजिए बाकी इसमें इधर ले जाइए उसमें कोई दिक्कत नहीं प्रकृति का मतलब जो नेचर के साथ आपका रिलेशन कैसा है सूर्य के साथ वायु के साथ कैसे आप सांस लेते हो कैसे आप सारी चीजें करते हो उसके ऊपर नहीं और आपके रिलेशन कैसे हैं? और आपका किस स्पेस में आप रहते हो एक चीज और है अभी मुझको ध्यान नहीं आ रहा मैं बताता हूँ मिस हो रही तो हमारा पर्पज ये है कि ह्यूमन एज ए बींग को हम होल्ड ट्रीट करें और 100 वर्ष तक या जितने दिन भी आप रहना चाहो इस धरती पर यह आपकी इच्छा है मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये फैक्टर जरूर है अब वो कितना अभी कुछ लोग इस पर काम कर रहे हैं कुछ लोगों ने इसका स्टेब्लिश भी किया कि इच्छा मृत्यु नाम की चीज होती है लेकिन उसकी गहराई में हम नहीं जाता हूँ लेकिन जितने दिन भी आपकी आयु है उतने दिन स्वस्थ रह सकते हो सिंपल सी बात इतनी है वो अस्सी साल हो नब्बे साल हो या सौ साल हो ये जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि बीमार रहते हुए आप प्राण का त्याग करो आप स्वस्थ रहते हुए स्वस्थ शरीर के साथ जैसे कबीरदास जी ने कहा है ज्यो की त्यो धरदिनी चौदरिया तो ये तो हो सकता है मुझे लगता है हो सकता है हमारा मिशन क्या है हमारा मिशन है जैसे मैंने कहा हंड्रेड से ऊपर स्पेशलिस्ट है आजकल फिर आयुर्वेदा अलग है होम्योपैथी अलग है हम ऐसा एक डॉक्टर क्रिएट करना चाहते हैं जो शरीर के हर रोग को खुद एड्रेस कर सके मतलब अपना डॉक्टर आप अप खुद बन सके और ऐसे डॉक्टर्स की एक फोर्स तैयार करना हम चाहते हैं कि जो पेशेंट से डॉक्टर बनाओ एक उदाहरण से समझे जैसे एक डायबिटीज का डॉक्टर है हमारे यहां एक डॉक्टर सोधी है और उनसे जो मेरी बात हुई उन्होंने कहा यार ये हो सकता है क्या हम तो ऐसे हैं हम तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है क्या है मेडिसिन से डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आप ट्रीट करने की बात कर रहे हो सात गज में उसका क्लिनिक है उनका तो ये तो वंडरफुल हो जाएगा तो हमने कई उनके पेशेंट्स पे काम किया और ठीक करके दिखाया उनको प्रमाणित किया भैया कह रहे थे एक दिन प्रमाणित किया गया आपने प्रमाणित किया भैया एक, एक तो पेशेंट यही थे बाई डिफॉल्ट मम्मी जी के साथ उनका ट्रीटमेंट चला और वो फुल टाइम नहीं था प्रोग्राम क्योंकि अध्ययन भी चल रहा था आप बताइए डे वन से हमने उनकी डायबिटीज की गोलियां बीपी की गोलियां और विटामिन मिनरल्स जो वो ले रहे थे सब बंद किए डे वन से और जबकि उनके बेटा और बहु डॉक्टर हैं उन्होंने बहुत मना करते रहे वो मेरी सीट के बराबर में सीट थी उनकी और आठ किलो तो वजन लूज किया उन्होंने छ दिन में आठ किलो सात ग्राम ये रिकॉर्ड है हमारा भैयाचीवमेंट है हमारी वर्कशॉप में पांच किलो तो कम हो जाता है लेकिन आठ किलो सात सौ ग्राम आपको परिट बाकी डेफिनेटली जीवन विद्याट जाता है ये पहला रिकॉर्ड है और डे वन से मेडिसिन बंद है और हैबिट्स बदल गई खाने की वो कुछ भी है लेकिन भैया कम नहीं होता बढ़ते जाता है लोग कहते हैं हवा भी खाते हैं वो भी लगती है हमें तो आप देखो ना वजन सहज रूप से कम हो जाना दिस इज ए बिग अचीवमेंट आज देखो ऑल ओवर वर्ल्ड आपको मालूम लो, आप, है कितने परसेंट लोग ओबीस हैं अमेरिका में देखिए आप जापान में देखिए लोग परेशान है और हिंदुस्तान में बीमारी आती जा रही है ओबेसिटी की बच्चों में बड़ों में तो और उसमें आप देखिए 20 दिन के बाद फोन आया उनका ब्लड शुगर लेवल 100 से भी कम नब्बे के आसपास बिना बिना मेडिसिन के सस्टेबल सस्टेनेबल बेनिफिट है दीदी बीस दिन के बाद भी और बंदा डाइट को भी फॉलो कर रहा है बड़ा एक्साइटेड है और जो हमने उसको बताया होमवर्क दिया वो तो सब कर रहा है तो ये हो सकता है भैया। तो सो के सो आप मतलब आप मैं कह रहा था एक डायबिटीज का डॉक्टर है उसकी 25 साल की प्रैक्टिस है और आज एक डॉक्टर बनने में तीन चार करोड़ रूपए खर्च होते हैं दीदी -दी। आपको तो पता है मेरी बेटी एमबीबीएस करना चाहती थी तो अच्छे कॉलेज को लेने के लिए पचास लाख रूपये फीस थी मैंने कहा मैं साउथ में ही भेजना चाहता उसे मेरठ में चाहता हूँ मेरठ के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए पचास लाख रूपये फीस और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 25 लाख की डेंटिस्ट के लिए फीस मांगी उन्होंने और मेरे सामने मेरे एक दोस्त रहते हैं उनके बेटे ने एमडी में एडमिशन के लिए एक करोड़ रूपये की फीस दी है रिश्वत दी है फीस नहीं रिश्वत तो हाँ जी अब फीस हो गई है डोनेशन कहते हैं उसको डोनेशन कहते हैं तो एक डॉक्टर बनने में तीन चार करोड़ रूपये लगते हैं आपका ऑफिशियली ले सकते हैं फीस हो गई बताइए और वो डॉक्टर एक डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है एक तरफ हमारा बनाया हुआ डॉक्टर होगा जो पेशेंट उस डॉक्टर ने कभी ना तो डायबिटीज का दर्द को भुगता है ना उसके भय को झेला है फियर को एक तरफ वो पेशेंट है उसको पांच साल से दस साल से डायबिटीज है डायबिटीज को जानता है वो एक्सपीरियंस किया है और डायबिटीज को ठीक भी कर लिया है उसने और दो चार लोगों को ठीक कर लिया है तो मैं आपसे पूछता हूँ किस डॉक्टर के पास जाओगे आप इसके पास कोई डिग्री नहीं है अंगूठा कहीं हमारे पेशेंट अंगूठा छाप है अभी एक मिनट में जो मेरा इंटर्न काम कर रहा है उसकी मदर को डायबिटीज थी कई सालों से और डिप्रेशन था वो कहती थी यार मतलब इतनी परेशान आई जब वो मेरे पास आई कि मुझसे कुछ काम नहीं होता भैया क्योंकि मैं थकी थकी रहती हूँ और घर में लड़ाई होती है कि तुम कुछ करना नहीं चाहती सब मुझे डांटते हैं बेटा भी और पति भी जब हमने उसको चेक किया तो मैंने देखा उसका स्केलेटर लेवल कुल ट्वेंटी तो मैं तो रह गया मैं कह बिल्कुल ठीक कह रही हो आप चल भी कैसे रहियो मुझे तो इस बात का ताजुब है इतनी कमजोरी उसके शरीर में थी और आप देखो महीने भर में सारी दवाइयां बंद उसकी सारा सब काम करने लगी घर में खुशहाली आ गई ये इम्पैक्ट तो एक तरफ अब हमने उससे कहा है अब सारा दिन खाली है उनका किचन टाइम कम हो गया किचन टाइम 50 परसेंट रेड्यूस हो गया तो मेरे पास आई एक बार कि हम क्या करें मैंने काम में बताऊंगा आपको डॉक्टर बनाएंगे आपके घर के बाहर बोर्ड लगाएंगे हम मधुमेह विशेषज्ञ अंगूठा छाप है वो तो कहने का मतलब यह है आप मैं आपसे पूछता हूँ किसके पास जाओगे आप एक तो डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा एक व्यक्ति ने अपनी प्योर कर ली है तीन चार लोगों की और क्योर कर लिया है और पूरा हमने डॉक्यूमेंटेड कर दिया बुक छाप दी पूरी उसकी जो है पूरा रिकॉर्ड के साथ बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ तो ऐसे डॉक्टर्स हम बनाना चाहते हैं हमारी मिशन है दूसरा इस प्रिवेंटिव मेजर्स को हम स्कूलों में और कॉलेजों में लागू करना चाहते हैं कि अगर हम ये कर दें तो ये असंभव हो जाए दीदी कि बीमार पड़ोगे क्यों अभी मैं बात करूं और प्रकृति में बीमार रहने की व्यवस्था ही नहीं है प्रकृति में ये जो शरीर बनाया आपका इतना जबरदस्त है आपको मालूम नहीं है तो वो अगर पता चल जाए तो ये मतलब संभव हो जाए और दूसरा कि ये मतलब ह्यूमन बीइंग को एज ए होल ट्रीट करना शुरू करें ये अप्रोच हम चाहते हैं जो मेडिकल फर्टर्निटी है हमारी उसमें आ जाए ये हमारा एक गोल है शोर्ट टाइम सोल टेम्पल हमारी संस्था का नाम है तो इसमें करना क्या है अब मैं आ जाता हूं बात आप जानना चाहोगे क्या है वो सिस्टम हैं? जानना चाहोगे आवाज नहीं आई तो ये इसका नाम भी विकल्प ही है पहले ही सही है हाँ भैया मैं यही तो कह रहा हूं बहुत सारी चीजें पहले से ही है तभी मुझे लग रहा है कि जीवन विद्या तो अपना परिवार ही है हो सकता है कुछ पिछले रिलेशन हो भैया ये भी हो सकता है बाबा के साथ कुछ वो सब जागृत हो जाए तो सिर्फ देखिये पूरी चिकित्सा विज्ञान को हम चार सूत्रों में बांट सकते हैं इतना विस्तार है चिकित्सा विज्ञान का आप इस जीवन में तो उसको कर नहीं सकते हो कई जन्म लेने पड़ेंगे आपको और भैया माफ करना जब मैं पहली बार आया वहां पर तो मैंने सोम भाई से भी यही कहा मगर भैया आप मतलब की बात बताओ इतना पकाउ मत इतना कंटेंट से तो मुझे लगता है अब भैया ने काफी काम तो कर दिया देखो मेरी कल्पना में वो बात आई भी अध्ययन को जल्दी करो लेकिन भैया भी कह रहे हैं आप भी कह रहे हो ये आगे और इसको हम शोर्ट कर सकते हैं कि कैसे वो जो मतलब की बात को अब हम लोगों को कन्वे कर सकते हैं 30 30-35 साल मैंने इसी के ऊपर काम किया कि पूरे चिकित्सा विज्ञान को सिर्फ चार बातों में हम समझा सकते हैं और सिर्फ एट्टी रोल इसमें सिर्फ एजुकेशन का है क्लास टीचिंग है हम कर सकते हैं और कितने दिन में कर सकते हैं सिर्फ सिक्स डेज में सिक्स डेज में आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे जीवन भर में कोई बीमारी नहीं होगी अगर हो भी हो भी जाएगी तो मैं खुद उसको मैनेज कर सकता हूं जब मुझे ये बात मेरे एहसास में आई और मेरे अनुभव में आई तो तब मैंने अपने परिवार वालों को बैठा के कहा कि आज के बाद अगर मुझे कुछ भी हो जाए ना कम से कम डॉक्टर के पास मत जाना और अस्पताल में तो बिल्कुल मत जाना अगर मैं मरता हूं तो मरने देना ये मेरी बिल लिख कर रख लीजिए तो ऐसा नहीं है मुझको भी प्रॉब्लम्स होती हैं बुखार भी आता है कभी जुकाम भी हो जाता है एक बार ये कहते हैं ना आपको पीलिया चौंडिस वो तो भी हो गया था लेकिन नो मेडिसन्स विद इन मतलब हफ्ते दस दिन में बुखार तो तीन दिन में और अब तो ये होता है कि बुखार आने से पहले दीदी पता चल जाता है और प्रिकॉशन ले लेते हैं इतना सेंसिटिव मेरी मतलब मतलब सेंसिटिव क्या है सेंसिटिव नहीं है शरीर के साथ आपकी मित्रता है और कुछ नहीं है तो चार सूत्र क्या है कि रोग है इसको अनुभव के स्तर पे समझना है अभी इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय नहीं है एक बार कंप्लीट कर लेते हैं आपके पास समय होगा तो मैं इसको आपको अनुभव करा सकता हूं पांच दस मिनट के सेशन में और अगर ये समझ लिया आप तो ट्वेंटी परसेंट रोल इसका है कि ये क्या है आपके अनुभव के स्तर पर क्या है आपको जब कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर के पास जाते हो ना आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो नामकरण कराने जाते हो आपकी बीमारी का उसके नाम से कोई बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है किस चीज से रिलेशन है मैं आपसे पूछता हूं तो क्या है रोग बताइए रोग क्या है कोई और बताएं देखो भैया ना दोस्ती का <laughs> ये तो फायदा है <laughs> तो देखो दिस इज एक अंग्रेजी भाषा का बड़ा सुंदर शब्द है और एक हिंदी भाषा का शब्द है स्वस्थ दोनों में जमीन आसमान का फर्क है लेकिन दोनों की डेफिनेशन बहुत सुंदर है तो डिसीज की बात करें तो बे की अवस्था शरीर में आपके है और आराम है तो बस ये अनुभव पे आपके अगर आने लगे ये अनुभव आप करने लगे तो अभी भी अगर आप बैठे हो तो मैं आपको अगर पांच मिनट में आप पर फोकस कर लू तो मैं आपको बता सकता हूं आपकी बॉडी में कितनी डिजीज है या आप कितने डिजीज हो और आपका तनाव का लेवल क्या है ये मैं बता सकता हूं किसी व्यक्ति के सामने बैठ के मैं पांच मिनट बैठ जाऊंगा और किसी किसी को तो एक मिनट में ही मैं इस पूरी बॉडी का पूरे उसके माइंड को स्कैन कर लेता हूं कोई भी करना चाहे अब तो समय नहीं रहा तो मैं कर, कर, कर सकता हूं आपके लिए एक मिनट में आपके डिजीज का लेवल पता चल जाता है आपके तनाव के लेवल पता चल जाता है डेमो करोगे चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ जो भी आना चाहता है आ जाओ सारी हो मुझे नीचे आना पड़ेगा आओ बैठिए बैठिए बैठिए आ ठीक है तो मैं इन पे नजर भी रखूंगा मैं इन पे नजर भी रखूंगा और कैमरा इन पे फोकस करें तब चलिए कोई बात नहीं है पास पास आ जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा नहीं इधर आ जाए प्लीज यहां यहां आ जाए तो ये जो डिजीज है आप आप भी ध्यान से देखते रहिए इनको अभी इन्होंने क्या किया <laughs> देखो कोई फर्क नहीं पड़ता मतलब फर्क तो डेफिनेट पड़ता है क्योंकि दो अनुभव मेरे हुए यहाँ पर और मुझे लगता है कि जीवन विद्या को समझकर जैसे एक दिन भैया ने मुझसे पूछा सेशन के दौरान तो क्या आप 100% स्वस्थ हो आपने पूछा था ना भैया तो मैं सोच में पड़ गया मैंने कहा अभी तो नहीं हो यार क्या नहीं हो मेरी आंखों का चश्मा जैसे दूर का चश्मा मेरा उतर गया मेरी ट्वेंटी बाई की विजन है अब तक लेकिन 40 साल के बाद नजदीक का चश्मा बढ़ रहा था धीरे धीरे करके अब मैं लापरवाह था मैं सोच रहा किस दिन करेंगे काम लेकिन अभी इस साल जब जीवन विद्या में आए जैसे वहां प्रश्न सोमभाई ने भी कर दिया होगा तो मैंने कहा यार ये इस पे काम करना है तो ढाई नंबर चश्मा था मेरा और आप भी जाओगे ना साठ साल की उम्र को ढाई नंबर अपने आप दे देंगे आप भी दीदी क्यों ठीक है ना तीन नंबर साठ साल की उम्र का मतलब तीन नंबर नेचुरल डिटोरेशन अब डॉक्टर्स ने मान लिया इस बात तीन नंबर का चश्मा तो मैंने इस पर काम शुरू किया तो मेरा चश्मा यहां से पहले डेढ़ नंबर का था नया बनवाया आप देख लीजिए मेरे बैग में रखा मेरी इसमें मैं दिखा देता हूँ और, और अगर भैया ने देखा होगा तो मैंने पूरे सेशन में चश्मे का यूज नहीं किया आप देखिए डेढ़ नंबर तो पहले हो चुका था मेरा ढाई नंबर से डेढ़ नंबर तीन नंबर से डेढ़ नंबर मान लीजिए आप और अब मुझे लगता है कि मेरा चश्मा आ, आ, आ, फोन से कमी होगा क्योंकि मुझे छोटे छोटे अक्षर भी यहां पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही प्रॉपर लाइट में हाँ लाइट कहीं बहुत ज्यादा कम है तो मुझे थोड़ा आधा है पौने नंबर का चश्मा रह गया होगा ये तो ये अचीवमेंट है तो मैं ये कह सकता हूँ कि 98 परसेंट आई एम हेल्दी और ये कैसे प्रूव कर सकते हो आप जितने भी पैथोलॉजिकल टेस्ट है आप सब करा सकते हो आप फिजिकल लेवल स्ट्रेंथ लेवल चलना दौड़ना भागना किसी भी रूप से आप ट्राई कर सकते हो मेरी एज ग्रुप से क्या मैं चालीस साल के एज ग्रुप भी मेरे सामने मतलब मैं उससे भी कम्पीट कर सकता हूँ मेरे 60 है भैया इकसठ साल हो गया है तो एक साल से ही मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है 60 साल के बाद आप देख रहे लो उनको ध्यान से ये क्या कर रही है एक मिनट भी शांत नहीं बैठ सकती और क्या उम्र है आपकी बेटा 18, 18 साल 18 ईयर्स में एक मिनट भी ये मतलब आप अगर निश्चित का हो गया आप किसी भी कुछ देख लो आप तो निश्चित नहीं बैठ सकते बच्चा करे तो ठीक है देखिये अट्ठारह साल के बाद कोई भी एडल्ट करे बीस तो साल के बाद तो वो ठीक नहीं है कभी आप ये देखो इनका मूवमेंट हो गया और नहीं मुझे इंस्ट्रक्शन देने की क्या जरूरत है मैं तो आपको बता रहा है मैं आपको बता रहा हूं आपका स्ट्रेस लेवल क्या है मैं आपको बता रहा हूँ आपको आप एक मिनट भी शांत नहीं बैठ सकती इनकी उंगली मूव करती रहेंगी लोग तो बैठे बैठे पूरी चिट्ठाई फाड़ देते हैं कहीं घास में कोई योगा योगा हो रहा है तो पूरी घास को गड्ढा कर देते हैं जैसे चुईया करती करती है आप देखो ध्यान से आप देखते रहो उनको रही हाँ जी सर नेल बाइट वो तो सर बहुत सीवियर डिप्रेशन है बहुत सीवियर डिप्रेशन है वो अलग बात है लेकिन अभी तो स्वस्थ व्यक्ति में क्या जिसको हम स्वस्थ मानते हैं तो उसमें, उसमें हम डिजीज के लेवल को देख सकते हैं और इस डिजीज देखो भैया सब उधेर देते हैं नाग भो और कोई नाग में उंगली कान में उंगली और अगर आप इसको जरा सा भी फास्ट कर दोगे देखो पीछे भी बैठ के आप सब देख सकते हो अरे दीदी दे, देखो दीदी देखो दीदी एक बात सुनो आप नॉर्मल बिहेवियर देखो अपना अरे अरे अरे, अरे भैया आप ऐसे समय बिता दोगे कुछ से, मेरे से समझना चाहते हो ठीक है ना आप, आप ट्राई टू जबरदस्ती आप किसी को बैठा दोगे तो पांच दस मिनट में तो विपचना में एक घंटा अधिष्ठान में बैठा देते हैं लोगों को ट इज ए डिफरेंट थिंग डेलीब्रिटी बैठाया जा रहा है उसमें भी आपकी क्षमता है उसमें भी क्षमता है उसमें भी आपकी स्ट्रेस लिमिट है कि कितनी लिमिट पे जा सकते हो आप तो ये सूत्र है, इसको अगर हम समझ लें इस टाइम को देखो भैया ने पूरा पूरा मुंह को इन्होंने छोड़ दिया अभी बैठे बैठे संजय भाई ने तो आप, आप अपने आसपास देखोगे अपने आप को ऑब्जर्व करोगे आपको पता चल जाएगा आपके शरीर के अंदर कितनी बेचैनी है ये डिजीज लेवल है आपका और इसके डिजीज और स्ट्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ डिजीज है एक तरफ, तरफ स्ट्रेस है उसी से आपको स्ट्रेस का लेवल भी अपना पता चल जाएगा अब ये तो बात अलग है लगे। आप काम धंधे में मिशन में अपने या कोई भी आपका जॉब है पैसा कमाना है या बच्चों की देखभाल करनी है उसमें आप लगे रहते हो तो आपका ध्यान नहीं जाता लेकिन इस लेवल को अगर हम घटा दें दे, देखो आप एक मिनट भी मतलब पूरा नहीं कर सकती बिटियाई और और कमर जरा सीधी करके बैठना ऐसी बैठे रहना एक मिनट हाँ जी पाजन सर कोई भी बीमारी साइकोसोमेटिक है आपके शरीर के मूवमेंट्स के आधार पर आपके तनाव के स्तर को मेजर कर सकते हैं सिंपल ठीक है दूसरा रोग का कारण है ये जो डिजीज है आपकी बॉडी में और मन में तनाव है ये बिना कारण के नहीं होता है कि नहीं हो ये कारण क्या है कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द रियल कोच है हाँ जी है हाँ जी नहीं नहीं सर नहीं कोई और बताएगा जल्दी जरा फास्ट करेंगे ए, एक मिनट में उत्तर चाहिए कोई भी किसी को अगर मालूम है तो शेफाली आप बताओ व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दी डिजीज दिस इज बातपीत कफ अरे ये सब पुराने वादे हैं नया कुछ आविष्कार तो हो गया मैं गया। बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूं डिजीज़ के अट्ठारह कारण हैं डिजीज़ के अट्ठारह कारण हैं नहीं, नहीं नहीं सर उसमें से अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं जिसके लिए हम यहां बैठे हैं उसको कहते हैं बीमारी व्याधि भैया ने भी एक दिन व्याधि शब्द इस्तेमाल किया था यह व्याधि अट्ठारह में से एक है अभी हम सिर्फ व्याधि की बात करेंगे अट्ठारह कारण है जो आपके शरीर में डिजीज होती हैं। व्याधि मानी बीमारी जैसे डायबिटीज है हार्ट डिजीज कैंसर है थारॉयड है माइग्रेन है कॉन्स्टिपेशन है स्किन प्रॉब्लम है आर्थराइटिस है बैक एक है सर्वाइकल है ये सारी चीजें व्याधि में आ जाती हैं। तो अभी मैं यहां इसकी चर्चा करूंगा 18 कारणों की चर्चा हम छह दिन में करेंगे ठीक है लेकिन उसमें से आप समझ लीजिए मोटे मोटे जैसे भूख प्यास है नींद है आपको नींद ना आए तो कितने बेचैन हो जाते हो आप देखो और ज्यादा आए तो भी बेचैन हो जाते हो आप ठीक दिन भर में आती रहे तो तो ये व्याधि वो अट्ठारह कारण लेकि है लेकिन व्याधि अलग चीज है स्लीपलेसनेस वो अलग चीज है वो व्याधि में है तो अट्ठारह सर्दी गर्मी है जैसे बहुत से लोग सर्दी गर्मी में बहुत व्याकुल हो जाते हैं बहुत सौ कोई फर्क नहीं पड़ता टी शर्ट पहन के घूमते रहते हैं तो वो लेवल है सबका अलग अलग ठीक है तो इस, इस व्याधि का रूट कोच क्या है इसकी इसके बारे में बात करेंगे अगर किसी को डायबिटीज है हार्ट डिजीज है तो उसका रूट कोच क्या है सब आता है इसमें व्याधि में सब कुछ है कोई भी ऐसी बीमारी जिसको आप सोच सकते हो वो व्याधि में आ जाती है और वो व्याधि में कौन सी आती है हफ्ते भर से ऊपर हफ्ते भर के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो एक्यूट प्रॉब्लम उसको हम हीलिंग क्राइसिस कहते हैं नहीं रोग तो मतलब हमने लिखा है दिस इज, वो एक बड़ा शब्द है उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है अभी हम सिर्फ जो है व्याधि की बात कर रहे हैं जिन बीमारियों को हम जानते हैं रोज पाला पड़ता है हमारा ये जो डिजीज का लेवल बताया ये ये इसको ये बहुत आगे की बात है और इसे ठीक करके हम बीमारियों को बहुत फास्ट रिलीफ दे सकते हैं मतलब बहुत फास्ट कर सकते हैं इसको एक मिनट को कर, अगर हमने दो मिनट भी कर दिया ना नॉर्मल कोर्स में तो आपकी हीलिंग डबल हो जाएगी उस चीज पर हम काम कर रहे हैं नहीं सिर्फ माइंडफुलनेस कंट्रोल नहीं करना दीदी माइंडफुलनेस सिर्फ सजग हो जाएंगे आप तो आप देखो वो कंट्रोल हो जाती है अपने आप हाँ संवेदना के प्रति सजग हो जाएं आप यस यस वो अब सिखाते हैं उसमें 50 परसेंट हमारे छह दिन के प्रोग्राम का उसी के ऊपर बेचते विपक्षण में अलग ढंग से है हाँ वो थोड़ा सा लेकिन विपक्षना वाले बीमार है ना गोयनका जी खुद गोयनका जी के साथ में रहा हूं कितने बीमार थे वो वो उस अगर उस चीज से विपचना से ठीक हो जाए तो मैं कहा ना वो मैं नहीं कर रहा हूं बिल्कुल कुछ भी आपको विपचना नहीं सिखा रहा हूं आई एम नॉट टीचिंग विपचना दीदी वो अलग बात है हाँ तो ठीक है ना तो ठीक है नहीं ध्यान दिया हम कह रहे कि हमें देना है थोड़ा सा बस यही तो बात कर रहे हैं हम कह रहे हैं उस पर भी दे दें ध्यान कल भैया ने कहा ना दोनों पर ध्यान देंगे तो अच्छा है क्या दिक्कत है उसमें और उसमें कोई ज्यादा मेहनत का काम भी नहीं है सिर्फ एजुकेशन विधि से सीख सकते हैं उसको तो क्या प्रॉब्लम है उसमें ठीक है ना तो मैं आई एम नोट टीचिंग विप्रा मैं विपसना नहीं सिखा रहा हूं आपको तो दीदी जो रूट कोज है इस व्याधि का रूट कोज है पोल्यूशन जिसको प्राकृतिक चिकित्सा में कहते हैं फोरेन मेटेरियल और आयुर्वेद कहते हैं वादपित कप का कुपित हो जाना जब हम फोरेन मेटेरियल कहते हैं तो गंदगी हो यह जरूरी नहीं है आप बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फूड खाते हैं शुद्ध वातावरण में रहते हैं मान लीजिए जी यहां जीके यहां रह रहे एमसीबी के में तो यहां तो कोई पोल्यूशन नहीं है फूड भी एकदम हेल्दी खा रहे हैं फिर भी बीमारी आपको हो सकती है क्यों हो सकती है ये तो आप जानते होंगे मैं तो उसके बारे में बताऊंगा ही आपको ठीक है ना अगर आप इस इसमें मैं चर्चा करूंगा कि फिर भी आपके शरीर के अंदर कुछ फॉरेन मेटीरियल मतलब जैसे आप फॉरेन मेटीरियल को समझे आप जैसे आप भोजन करते हो और एक खाने का कर्ण आपके दांत मालिक बदामी है आपका जो बहुत पौष्टिक चीज है और दांत में आपके फंस गया है तो क्या हालत होगी आपकी एक घंटा दो घंटा तीन घंटा क्यों दीदी आप बेचैन होंगे या नहीं होंगे या yes नो no. तो उस फॉरेन मटेरियल वो चीज है जो आपके शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए एक समय के बाद नहीं निकल पा रहा है आपकी स्किन में कोई फांस चुप जाती है कितना पेनफुल हो जाती है वो या yes तो इसका मतलब यह नहीं है कि जैसे डिटॉक्सिफिकेशन की बात नहीं कि है कि टॉक्सिन निकालने नहीं बात यह है कि आपके शरीर में कुछ रुक गया है क्यों रुक गया है या तो आप ओवर करते हो या आप एक्सरसाइज नहीं करते हो या आप तनाव में हो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं तो आपके शरीर में कुछ रुक जाता है उसको फॉरेन मटीरियल कहें आप या टोक्सिन कहें कोई भी अनावश्यक चीज जो तो निकल जाना चाहिए नॉर्मल कोर्स में जो काम आया शरीर के काम में ले लिया बाकी निकल गया तो दैट इज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम आज हम बहुत चर्चा करते हैं पोल्यूशन की पेस्टिसाइड्स की केमिकल्स की लेकिन हम ये नहीं सोचते बिल्कुल भी कि शरीर में जाके वो क्या करते होंगे यस नो हमें कॉन्स्टिट्यूपेशन रहता है लेकिन हम कुछ भी ऐस बोल की भूसी खा लेंगे कायम चूरण खा लेंगे या और कुछ कर लेंगे उससे हम काम चलाते हैं सिगरेट पी लेंगे तरह तरह से लोग इसका तरीका निकाला हुआ लोगों ने तो लेकिन वो काम नहीं करता ना भैया इसका मतलब सीरियस प्रॉब्लम है और जितने भी कैंसर पेशेंट से आप बात करिए क्रोनिस क्रोनिक कंस्टिपेशन इज वन ऑफ द फैक्टर कॉमन फैक्टर टू देम ठीक है अब ये दो चीजें 25 परसेंट रोल इसका है भैया इसको समझना होता है हमें ये क्या है कैसे रुकता है हमारे शरीर में तो अब यह है रोग का निवारण है वो कैसे है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो अभी हम एक प्रयोग करेंगे थोड़ी देर के लिए अभी ये अगला ये मैं आपको तीन एक्सप्लेन करता हूं आप सब लोग एक कोई आसन ले लीजिए अपना कोई भी एक पोस्चर ले लीजिए। और अगर किसी को नींद आ रही है या कुछ थोड़ा सा उबासी आ रही है तो कुछ एक्सरसाइज करें एक पहले थोड़ा एक्टिविटी करें हाँ जी या सब एक्टिव है एक्टिव है सब तो, तो कैसे बैठ जाइए और जब तक ये मैं तीसरा समाप्त ना करूं ना हाथ खोलें ना पैर खोलें कुछ भी नहीं करें बस मुझको सुने अब ये प्रयोग करके देखें एक प्रयोग करके देखें कि आप अपने शरीर को किसी भी सुविधाजनक स्थिति में स्थित कर दीजिए किसी भी चाहे लेट जाइए चाहे बैठ जाइए हर तरह की चाहे कुर्सी पे चाहे जमीन पर चाहे पदमासन चाहे सिद्धासन सुखासन किसी भी तरह से ले लीजिए आप ठीक है जैसे स्टॉप करते हैं हुँ? तो ऐसे करिए और खुद अपने शरीर को भी आप जांचते रहिए आंख खुली रखिए आंख बंद करके करने की जरूरत नहीं है कि आपके शरीर में क्या चल रहा है Be with yourself and with me. मी तो रोग के जो तनाव के जो भैया तीन तरीके हैं जो नेचर में इन बिल्ट है मैकेनिज्म जैसे कोई मशीन बनाते हो आप और उसको ऐसे बना दो कि इसमें यार कोई प्रॉब्लम आ ही ना पाए और उसमें ए प्लान बी प्लान सी प्लान बना देते हो आप कोई बहुत बड़ा कंप्यूटर ऐसा कोई बनाया आपने तो नंबर एक पे है ये सबसे ये रियल प्राकृतिक चिकित्सा है नेचुरोपैथी नहीं है दिस इज नेचर जो प्रकृति विधि से हमारी बॉडी में इनबिल्ट है अभी जैसे भैया कहते हैं ना कि पदार्थ को जानकर उसके साथ आप बिहेव कर सकते हो जब पानी को अगर आप समझ गए तो पानी के साथ बिहेव करना आपको आ जाएगा ना फिर समुद्र कौन से पानी में उतरना है समुद्र में या नदी में या कौन से पानी को पीना है कौन से को नहीं पीना है तो पदार्थ को जानकर आप उसके उससे बेहतर उसके डील कर सकते हो गाय को समझ कर गाय के साथ बेहतर कर सकते हो तो इसी तरह अपने शरीर को थोड़ा सा समझ के आप प्रिवेंटिव मेडिसिन कर सकते हो कंप्लीट प्रिवेंटिव मेडिसिन है ये सूत्र कैसे होता है आपकी बॉडी का जो डिजाइन है वो ही ऐसा बनाया है कुदरत ने कि इसमें क्या हो कि गंदगी जो है जिसको फॉरेन मटेरियल कहते हैं ठीक है ना ये रुकी ना पाए कोई मुझे बताएगा क्या है डिजाइन जल्दी फास्ट हमारे शरीर में नौ बड़े बड़े गेट्स हैं दीदी कौन कौन से हैं मालूम है सबको क्या निकलता है इनसे गंदगी निकलता है ना यसर नो जिसकी शरीर को जरूरत नहीं है वो निकल जाता है और उसके अलावा जैसे आपने कहा पसीना है आप ध्यान से देखोगे तो हमारे शरीर में एक इंच भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां से नहीं कुछ ना मत को भैया क्या निकलता है जोर से बोलो सुनाई नहीं दिया मुझको क्या निकलता है शरीर से एक इंच भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां से गंदगी नहीं निकलती आपको शर्म क्यों आ रही है गंदगी ना निकलते एक इंच भी हिस्सा नहीं है ऐसा बॉडी का डिजाइन है फिर ये क्यों रुक जाता है आपके शरीर में ये गंभीर विषय है आपकी बॉडी का डिजाइन ऐसा बनाया है कुदरत ने कि बीमार होने का कारण ही नहीं है कुछ भी फॉरन मेटीरियल टॉक्सेंस रुकने का को कोई वजह ही नहीं है फिर क्यों अब यहां बहुत सारी चीजें आ जाती हैं आपका लाइफ स्टाइल आपका तनाव आपकी केयरलेसनेस आपके एक्सरसाइज ना करना बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसकी चर्चा कर आगे हम कर सकते हैं जिसके कारण से ये या तो ओवरलोड हो जाती है जैसे जरूरत से ज्यादा खाते हो आप अब इनकी क्षमता तो कम है प्रोसेस इनको ज्यादा करना पड़ता है एक के बाद एक खाते हो आप जैसे भोजन के बारे में आप समझो अगर कंप्लीट फूड खाते हो तो सोलह घंटे उसको डायजेस्ट होने में लगते हैं मोटा सा हिसाब है जितना समय भोजन को बनाने में लगता है उसे चार गुना उसको बचाने में लगता है बॉडी को इतना काम करना पड़ता है उसको एक कम्प्लीट भोजन करते हो तो मुंह से गया नीचे से निकला सिक्सटीन आवर्स ये साइंटिफिक या कोई भी मेरी इफेक्ट नहीं है फल का कुछ कम है फल तीन से चार घंटे में वेजिटेबल्स जितने भी अनकुक्ड फूड है लेकिन आपने एक बार पूरा भोजन किया फिर एक घंटे बाद कुछ खा लिया फिर दो घंटे बाद फिर तीन घंटे बाद आपकी बॉडी हमेशा प्रोसेस में रहती है इसलिए आप इतना खाके भी थके रहते हो और इसलिए वो चीजें जो है जो बॉडी एकदम नहीं कर पाती कुछ स्टोर करना शुरू कर देता है जिसमें आपकी आते हैं कितनी लंबी आते होती हैं आप देखिए फिर कोलंस हैं इसलिए आप देखो नेचुरोपैथी में किसी भी सेंटर पे सब पे आजकल कोलन इरिगेशन हो गया एनिमल कोलन इरिगेशन कि कोलन आपकी मल से जमा रहती है लेकिन जब वहां भर जाए तो फिर होल बॉडी में आपके हो सकता है मेरे फादर जो एट्टी फोर ईयर्स के थे और उन्होंने कभी इस बात पे मतलब वैसे तो एक वक्त भोजन करते थे वो बहुत संयमी थे जैन सिस्टम के आधार पर सात प्रतिमाधारित भैया एक समय भोजन करते थे और रात को पानी भी नहीं पीते थे और एक समय पानी इतना उनका संयम था लेकिन जितनी उनको तमाम बीमारियां थी उनको जेनेटिक प्रॉब्लम्स थी बाय बर्थ थी और जैसा उनका लाइफ स्टाइल था फिर भोजन की उनकी एक अपनी पसंद नापसंद थी कि यही भोजन मुझे चाहिए तो वो ढंग से कई बार उन्होंने कोशिश भी की मेरे सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाए दस डॉक्टर का उनका इलाज चल रहा था इतनी प्रॉब्लम थी उनकी ये देखिए और जब एल्जाइमर पार्किंसन और डिमेंशिया का अटैक एक साथ हुआ पेशाब बंद हो गया उनको क्रोनिक कंस्टिपेशन था उनको डायबिटीज थी प्रोस्टेट कैंसर था ब्रेन ट्यूमर था इतनी बीमारियां थी दीदी उनको 10 डॉक्टर का इलाज चल रहा था तब ऐसे में मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आपको कि कैसे नेचर काम करती है कि नेचर कभी भी रिवाइव कर सकती है और घर में शादी थी एक महीने बाद तो ऐसे में परिवार वालों ने कहा कि अब इनको हॉस्पिटल में ले जाना तो बेकार है भैया आप ही कुछ करो ना अगर कुछ हो सकता है तो हमने पहले दिन से उनकी सारी मेडिसिन दीदी बंद की पहले तो परिवार में बात की भाई सबके कोऑपरेशन के बिना हो नहीं सकता मेरठ में हमारे यहां सुभारती मेडिकल कॉलेज है वहां से तीन इंटर्न हमने मेरे वहां अच्छे संबंध है वहीं हमने कोर्स चालू कराया योग और नेचुरोपैथी का रिकॉग्नाइज कोर्स पांच साल का तो वहां से तीन इंटर्न को हमने बुलाया उनकी ड्यूटी लगाई मैंने कभी मैं तो काम पे जाऊंगा उनको समझाया लेकिन पहले दिन ही जब हमने काम शुरू किया जिनको था उनके शरीर की हालत भैया ये थी कि बैठा नहीं पा रहे थे दो आदमी मिलके भी पारे के समान बिखर रहे थे खड़ा नहीं हो पा रहे थे और ऐसे वक्त पे इस सिस्टम को हमने अप्लाई किया उनके ऊपर पहले दिन से सारी मेडिसिन बंद की और मैं बता के चला गया पहले दिन से शुरू किया अगले दिन मैं देख के काम पे चला गया आपने तो फोन आता भैया का कि भैया ये क्या कर दिया आपने बहुत झुंझलाया हुआ था वो मैंने क्या हो गया उनको भैया देखो आपके जितने डॉक्टर सब भाग दिए पापा ने क्या कर दिया सारा बिस्तर भर दिया उन्होंने मल से और काम जो काम करने वाली होती है वो भी उनको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है मेरा कोई बात मैं आता हूं ना मैं हूं ना मैं गया घर पर आप देखो जैसे कोई खत्ता साफ करते हो काला काला कितना मल पूरे शरीर और पूरे बिस्तर को उन्होंने किया हुआ है आप ही देखिए और पहले दिन से ही उनके शरीर में जान आने उनको मेमोरी वापस आ गई उनकी और सब मतलब पंद्रह दिन में आप देखिए इतना जबरदस्त मतलब प्रभाव मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा कि ये कुछ भी हो सकता है तो इस सिस्टम में क्योंकि पूरा प्रकृति में क्या है कि जब तक जीवित है आप प्रकृति तो आपको ट्वेंटी फोर आप चाहे व्यापक का प्रभाव कहो उसको अब मुझे लग, लगता है कि कहीं व्यापक का और जीवन का बड़ा रोल है उस चीज में अब तक मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो वाइटिलिटी क्या है लेकिन वो जो वाइटलिटी है आपको 24 फोर इंटू स्वस्थ करने में लगी हुई है क्योंकि वो नहीं स्वस्थ रखेगी तो वो आपको प्रमाणित कैसे करेगी खुद को आप देखो बड़ा अद्भुत काम हो रहा है भैया लेकिन सिर्फ हम छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें तो उसको ठीक कर सकते हैं तो ये डिजाइन ऐसा है आपकी बॉडी का लेकिन आपकी वजह से वो स्टोर होने लगता है तो फिर नेचर क्या करती है नेचर एक दूसरा बी प्लान है नेचर का ए प्लान बी प्लान है क्या है वो हीलिंग क्राइसिस नेचर में हीलिंग कराई थी, जैसे बुखार है उल्टी दस्त है जुकाम है सिर एक्यूट पेन है स्टोमक पेन है ये नेचर में इसलिए होते हैं कि आपको हील कर पाए ये जो तो जमी भी गंदगी निकल जाए लेकिन हम तो डंडा लेके नी पीछे पड़ जाते हैं आप खुद देख लो बाहर आ जाओ जब तक आप बैठना चाहो मैं तो आप एक जज करो अपने आप को कितनी आपके शरीर में बेचैनी है यू कैन जज योर आप खुद कर सकते हो टाइम की जरूरत नहीं दीदी एक दो घंटा तो आराम से आदमी बैठ सकता है एक सेंसिबल व्यक्ति यस 48 मिनट्स अगर 48 मिनट्स आप बैठ सकते हो आराम से तो एक ये भी एक फिटनेस लेवल है 48 मिनट्स ये ये भी एक कोई सब हवा में नहीं है भैया दीदी कोई बात 48 आप देखो करके अपने आप को और छह दिन में क्षमता आ जाती है हमने यहां शब्बर भाई आए थे जीवन विद्या में उन्होंने हैदराबाद कैंप लगाया और ये नहीं है कि अभ्यास से आती है अभ्यास की बात बताऊ पहले दिन हम खड़े होकर कराते हैं आप तो कोई बैठा दिया वहां उनकी माताजी जो 80-85 साल की लेडी देखो आप अनपढ़ मुसलमान और उनको हम पहले दिन ये ये, ये टेस्टिंग हमने खड़े होकर कराई एक घंटा और चालीस मिनट तक क्या बात है भैया और शब्बर भाई ने भी की तो मतलब हिली नहीं वो लेडी जैसे पत्थर की मूर्ति आपने खड़ी कर दियो और घुटनों का दर्द चला गया एक ही सीटिंग में उनके बताइए आप हमारी टेस्टिंग शब्बर भाई को पूरे शरीर में खड़े खड़े अच्छा वातावरण है पसीना पूरा शरीर जैसे सोना बाथ में हो जाता है तो आप करते हो तो हो सकता है लेकिन जोर जबरदस्ती से हम नहीं कराते छह दिन में आएंगे तो हम कराते हैं एक मतलब तीन दिन में तीन बार होता है एक बार खड़े होकर एक बार बैठकर एक बार लेटकर और फिर रात को सोते समय आठ घंटे आप इसको करते हो प्रैक्टिस तब आपकी बात पकड़ आती है और उसका प्रभाव होता है कि एकदम आपकी हीलिंग पावर तेज हो जाए तो ये मैं बताता हीलिंग क्राइसिस जो फीवर है हीलिंग क्राइसिस अगर ये हम समझ लें और इसको ठीक मैनेजमेंट करना हम सीख लें और बच्चों को सिखा दें तो भैया मोर देन फिफ्टी बीमारी इस धरती से समाप्त हो जाए फिफ्टी बीमारियों के कारण सिर्फ फीवर और सिर्फ फीवर है और उल्टी दस्त और जुकाम को डिसमैनेजमेंट करना है और बच्चा छह महीने के अंदर उनको जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ये सब बच्चों को होती है पता क्यों होती है बच्चा अपने पेरेंट्स से जो इनहेरिट किया है उसने जेनेटिक कोड उसको अपने आप को क्लीन करना चाहता है अगर बच्चे को हम थोड़ी सी भी मदद करें ना तो कोई माँ बाप की बीमारी उसको छू नहीं पाएगी ये मैं गारंटी कर सकता हूं छह महीने के अंदर अगर उसको कोई मेडिसिन नहीं दें आप दीदी अब वो तो फिर बड़े बड़ा इशू हो गया अगर आपके बात समझ में आ गई वो मैं अभी नहीं कहूंगा क्योंकि अभी वो बहुत एडवांस स्टेज की बात है अगर आपने पूरा एक साल का सिस्टम हमारा कर लिया तो आप अपने बच्चों को करोगे नहीं वो दिस इज कम्पलीट न्यूसेंस लेकिन मैं अभी वो नहीं कहूंगा आपको जब तक आपके अनुभव पर नहीं उतरेंगी चीजें आप पढ़ सुन के कर लो वो नहीं कर सकते आप मैं अपने बच्चों को भी नहीं मना करता हूं क्योंकि जब तक आपने पूरा वो चीज एक्सपीरियंस नहीं किया अपने ऊपर हीलिंग कैसे हीलिंग होती कैसे है तो तब तक वो नहीं कर सकते आप तो हीलिंग क्राइसिस ये बी प्लान है कुदरत का फिर इसके बाद तीसरा इसका मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा दवाई हम नहीं लेते कोई भी कोई मेडिसिन नहीं जरूरत ही नहीं है ये, हाँ जी हीलिंग क्राइसिस ये हीलिंग क्राइसिस तो है लेकिन हीलिंग के लिए है आपके शरीर को हील करने के लिए आया है शरीर में आपके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यस यस इंडिकेशन है डिजीज नहीं है अभी डिजीज मतलब प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन तीन दिन में ठीक हो जाएगी वो प्रॉब्लम को शरीर कर लेगा अपने आप ठीक आप नहीं ठीक करने दोगे तो मेरे साले की चौबीस साल उम्र में डेथ हुई है एक सिंपल फीवर से घर में दस दस डॉक्टर है हम तो छोटे डॉक्टर है हमारी कौन सुनता वहां पर आप देखिए और छह महीने में उस बच्चे की जवान बच्चे की अकेलौता लड़का घर में जो है सिर्फ सिंपल फीवर और गंगा राम हॉस्पिटल से उन्होंने तीन दिन पहले कहा कि इसको तो कैंसर है मतलब तीन दिन पहले कुछ भी तीन दिन में हर चीज मैनेज करती है आपकी बॉडी चाहे कैंसर के कीटाणु हो चाहे इन्फेक्शन हो कुछ भी हो टाइफाइड हो कोई भी हो चिकनगुनिया हो तीन दिन में अगर आप प्रॉपर्ली मैनेज करना आपको आता है तो कोई बुखार आपका चिकनगुनिया नहीं बनेगा टाइफाइड नहीं बनेगा डेंगू नहीं बनेगा स्वाइन फ्लू नहीं बनेगा बॉडी कैन मैनेज किसी भी तरह का कीटाणु को बॉडी सक्षम है उसे मैनेज करने में अगर आपको वो चीज आती है और बिना फियर के करते हो आप अगर आप फियर में कर रहे हो तो फिर नहीं हो सकता है क्योंकि आपको सीखना पड़ेगा उसको समझना पड़ेगा वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर जगाना पड़ेगा तीसरा एक सी प्लान भी है कुदरत का देखिए जैसे एप्पल एक फोन कंपनी है वो क्या कहती है गारंटी पीरियड में अगर फोन में कुछ खराबी हो जाए तो रिप्लेस कर लो आखिर विद इन एयर इसी तरह आपकी बॉडी में एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है कि अगर कोई पार्ट आपका डैमेज हो जाए किसी भी कारण से आपकी लापरवाही से या कैसे भी तो वो कहती है कि भाई आओ और रिप्लेस कर लाओ ये कुदरत प्रकृति में ये रिप्लेसमेंट प्लान है दीदी है कि नहीं है दि... पेन क्रियाज आपका तीन महीने में बिल्कुल रिन्यव हो जाता है एक एक सेल बदल जाता है पैन क्रियाज का स्किन भी बदल जाती है जैसे सांप की जहां मेरा ऑफिस जाए वहां बहुत सांप निकलते हैं इतने लंबे लंबे सांप और इतनी लंबी लंबी कैचे हम जो उनकी स्किन है पूरी पूरी हम प्रिजर्व कर लेते हैं उठाकर पूरी स्किन छोड़ देता है आपकी स्किन भी बदल जाती है तीन चार महीने में आपका हार्ट पूरा रिप्लेस हो जाता है नाइन्टी एट परसेंट बॉडी इज रिनूव एवरी ईयर या सुनो तो मेरा प्रश्न है आपका भी प्रश्न होना चाहिए कि अगर ऐसी बात है तो फिर डायबिटीज क्यों है पांच साल से या दस साल से कोई बताएगा हाँ जी हाँ अच्छा हाँ जी फिर वो नहीं बदलता हाँ, होता तो है ना रिप्लेसमेंट तो होता है हाँ हाँ हाँ हाँ डिले होता है लेकिन ये बताओ अगर रिप्लेसमेंट हो रहा है तो फिर डायबिटीज क्यों बनी हुई है कोई मुझे बताएगा हार्ट डिजीज क्यों बनी हुई है अगर रिप्लेसमेंट नेचुरल प्रोसेस में हो रहा है नहीं मैं तो ये बोल रही हूँ कि वो डिले हो गया उसमें डिजनरेशन मतलब जो रीजनरेशन का स्पीड था ना वो कम हो, वो कम हो गया ठीक है लेकिन 10 साल 15 साल 20 साल से डायबिटीज बनी हुई है दिस इज ए सीरियस कंसर्न वो जो डिजनरेशन रेट ऑफ डिजनरेशन है ना इट इज इंक्रीजिंग डे बाय दिस इज सो कॉल्ड दवाइयों की वजह से बीमारी बनी रहती है उनके सा ऐसा भी नहीं है जो जो लोग इलाज नहीं करते क्या वो ठीक हो जाते हैं उसको भी दूसरे एंगल से देखो ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हाँ। है। ये और भी खतरनाक है दीदी ये, ये हमारे है। जब हमने उनके साथ जो डायबेटोलॉजिस्ट है मेरठ के बहुत फेमस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस हैं वो विदेशों में जाते हैं लेक्चर देने के लिए उनसे हमारी बात हुई और एक प्रोग्राम हमने किया उनके साथ तो ये और खतरनाक है और ये जो लोग करेले का जूस और ये सब करते रहते हैं और दवाई नहीं खाते बहुत सीरियस मुसीबत में फंस जाते हैं ठीक है ना तो असली कारण क्या है मैंने पहले ही बताया अगर आपके शरीर में फोरेन मैटेरियल एक्यूमुलेटेड है गंदगी जमा है क्योंकि अच्छे से अच्छा भोजन भी एक समय में गंदगी में कन्वर्ट हो जाता है जैसे आपकी लेटरिन है ना शीट है ना गंदगी है ना अब वो शरीर के अंदर रुक जाए तो क्या हो यस और नो तो जब तक वो एक्यूमलेशन रहेगा तब तक कोई मेडिसिन बढ़िया से बढ़िया आयुर्वेद आज आयुर्वेद के इतने फॉर्मुले जाते हैं कोई काम नहीं करती दीदी कोई रिप्लेसमेंट ऑफ सेल काम नहीं करता आप एक उदाहरण से समझे और मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी चूक है कि आप देखो यहां कोई भी गंदगी डाल दो आप उसमें चीटी मच्छर को रोक सकते हो क्या आप एक, एक लेके बैठ जाओ आप मारने के लिए उनको और दिन भर बैठे रहो आप तो खत्म हो आते रहेंगे जब तक तो वो पड़ा रहेगा जब तक वहां से उसको नहीं हटाओगे जरा सा हल्का सा हिला दो चीटियों को और वो जो जिस चीज पे मच्छर मड़ा हुआ पड़ा है या कुछ भी पड़ा हुआ है खाने का टुकड़ा है उसको उठा के बाहर डालाओ चीटी अपने आप चली जाती है ये काम हम करते हैं कोई एंटीबायोटिक नहीं हमारे साथ इतने डॉक्टर्स काम कर रहे हैं एक हैं मेरठ के डॉक्टर संजय जैन ऑर्थोपेडिक सर्जन एंटीबायोटिक देना उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया अपने पेशेंट्स को ऑपरेशन करते हैं अगर कोई पेशेंट कहे मान लीजिए कि भाई नहीं मुझे ऑपरेशन ही कराना है या कोई फ्रैक्चर हो गया है तब तो या बहुत ज्यादा स्थिति खराब है तो लेकिन दे डोंट यूज मेडिसन लिस्ट मेडिसन वो यूज करने लगे हैं अब क्योंकि कहते कितने साइड इफेक्ट हैं मेडिसिन के एंटीबायोटिक के कितने साइड इफेक्ट हैं कोई यूज नहीं करते हैं तो तीन चीजें हैं ये जब तक हम बॉडी को क्लीन नहीं करेंगे कोई फूड सप्लीमेंट कोई हेल्दी फूड कोई डाइट इसलिए मैंने कहा ये सब चीजें डाइट दाएट हैं डाइटिशियन बढ़ा दिया आज हर हॉस्पिटल में ये काम नहीं करती हैं तो फिर क्या काम करता है अगर हम एक स्वस्थ रहने की कलाएं सीख लें तीन चीजें हम सीख लें सिर्फ बच्चों को हम सिखा दें तो बहुत बड़ी प्रिवेंटिव मेडिसिन हो सकती है जस्ट सो नो कैसा लगता है आपको कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं डज इट मेक सेंस कोई क्वेश्चन है किसी के यहां तक हम्म एक क्वेश्चन है हाँ। कि जो जैसे अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन होता है हाँ। ठीक है ये करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए किस तरीके का है क्योंकि उसमें भी बहुत सारा क्योंकि जैसे मैंने ऑपरेट करवाया अपेंडिक्स को तो उसमें उसके बाद से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई यही तो दिक्कत है ना इसलिए हर बॉडी का बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है प्रकृति एक पार्ट भी यूजलेस है क्या उसमें अपेंडिक्स को कहते हैं यूजलेस है निकाल दो वो तो टोन्सिल को भी कहते हैं वो तो बच्चे दाने को भी कहते हैं वो तो लीवर को भी कहते हैं तो है, वो था था था। हाँ हाँ यूजफुल अब अब तो ये अच्छा हुआ चलो उनके समझ के लिए धन्यवाद हैं हाँ, तो जितना एंटीबायोटिक जो दवाई वगैरह खाते है हाँ। ठीक है तो ये सारा पूरा बॉडी पे रहता है बिल्कुल सर बॉडी को डैमेज करता है बहुत सीवियरली आप पढ़ो ना किसी दवाई की गूगल पे जाके सर्च करो आप उसकी और आप डॉक्टर लोग इसके हमारे हर प्रोग्राम में छह आठ डॉक्टर होते हैं बताइए अभी हमने हस्तनपुर में प्रोग्राम किया दो महीने पहले छह डॉक्टर थे उसमें वो डॉक्टर लोगों ने समझ लिया है की मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स को अब उन्हें डरते हैं वो खुद मेडिसिन नहीं लेते हैं लेकिन क्योंकि वो करें क्या इसलिए मेडिसिन प्रैक्टिस करना उनकी मजबूरी है आ, मेरे, हमारे घर में भी एक रिलेटिव है तो डॉक्टर तो वो भी वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं तो वो भी यही कह रहे हैं कि बिल्कुल हम बिल्कुल माइनर कर दिया है एंटीबायोटिक बताइए एंटीबायोटिक नहीं पेन किलर्स पैरासीटामोल मतलब इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है तो इसको समझने की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है ना देखो मुझे भी सिर में दर्द होता है आई डोंट टेक मेडिसिन कुछ नहीं करता सर मस्ती करता हूं उत्सव मनाता हूं जिस दिन मुझे बुखार हो जाता है सिर में दर्द होता है मैं सेलिब्रेट करता हूं मैं काम पे नहीं जाता टोटल होलीडे सेलिब्रेट करता हूं अपने साथ स्वयं के साथ और व्यापक के साथ सहस्तित्व में मस्ती करता हूं भैया एक बार बताओ आपको कर, अच्छा, अगर एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लो टाइम नहीं है अभी यहां पर क्योंकि मुझे फिनिश करना है नहीं तो बुखार का इलाज में आपको बता दू आपको मालूम है भैया व्यापक को मालूम है सॉरी जीवन को मालूम है बुखार को कैसे ट्रीट करना है बताओ चलो अच्छा हो जाए जनता की डिमांड पर अच्छा मैं पूछता हूं कितने लोगों को बुखार हुआ है आज से पहले सब पूरा खड़ा करेंगे ईमानदारी से हुआ है ना सबको अच्छा अब मैं पूछता हूं कि जब बुखार होता है तो क्या करता है मन आपका ए, एक मिनट एक एक करके जीवन द्वारा बुखार का उपचार भैया माफ करना मैं जीवन शब्द यूज कर रहा हूं आपका कॉपीराइट तो नहीं है <laughs> <laughs> तो पहला तो ये है खाने का मन नहीं करता दूसरा आराम करने का मन करता है हाँ जी और बताइए क्या और क्या करता है अपनी रियल फीलिंग याद करो जब आपको बुखार आया है ठंड लगती है तो ठंड लगती है तो क्या मन करता है ओढ़ने का मन करता है ना तो ये कहो ना ओढ़ने का मन करता है ओ ओढ़नी पैरों में दर्द होता है मन क्या करता है दर्द तो होता ही तो फीलिंग हो गई आपकी मतलब हाँ है जी क्या लगती है खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं की तो आ गया भैया बिल्कुल मन नहीं करता, बिल्कुल ओढ़ जोड़ देते हैं बिल्कुल भी ऐसा बन होता है कोई ध्यान करे आके बैठे सब बताएंगे ऐसा नहीं आप बताएं कोई मन करता है किससे बात करने का जब आपको बुखार आता है क्या किसी से बात करने का मन करता है आपका हैं? नहीं करता कितने लोग इस बात से सहमत हैं? बुखार में किसी से बात करने का मन नहीं करता किसी से बात करने का मन नहीं और क्या करता है टीवी देखने का मन करता है क्या हैं? टीवी देखने का मन नहीं करता ना टीवी का ना बीवी का कुछ मन नहीं करता हैं? कोई अच्छा नहीं लगता ना टीवी ना बीवी अरे कोई एक्सेप्शन है ज्यादातर नहीं करता देखो वो फिर आपको फिर एक्यूट दूसरी तरह की प्रॉब्लम है अगर बुखार में आपका टीवी देखने को मन कर रहा है तो फिर वो सीरियस प्रॉब्लम है वो एबनॉर्मलिटी है वो देखना पड़ेगा भैया आपको वर्णन मन मिलना पड़ेगा और क्या करता है मन तो देखिए ये यही जीवन के द्वारा आपको सिग्नल आ रहे हैं एंड दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर और ये आप कर लेते हो तो 99.9% नाइन फीवर स्वयं एक से तीन दिन में ठीक हो जाते हैं यस yes, रजाई ओडो पसीना आ जाता है पसीना उतर जाता है नहीं अरे डॉक्टर की बात मत करो दीदी असली डॉक्टर आपके सामने बैठा है उनको सर्टिफिकेट देंगे कुछ दिनों में हम जर्मनी में एक बोध बोरिशोफन गांव है आप देखो उनके दो महीने का कोर्स होता है उनका बड़े बड़े डॉक्टर सर्टिफिकेट को लेते हैं वहां कंपलसरी है, है अल्टरनेटिव मेडिसिन बुखार का ट्रीटमेंट सिखाते हैं वहां पे बुखार को कैसे मैनेज करना है सिर्फ दो महीने यही काम सिखाते हैं वाद बोरिशोफन और उस छोटे से गाँव में छोटा सा सेंटर है म्यूनिक में और बात बोरी शोफन और एक एक बार में एक एक लाख लाख वहां पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं पूरा गांव में पेइंग गैस कमेशन लेकर रहते हैं ये देखिए आप सिर्फ बड़े बड़े डॉक्टर वहां बुखार का इलाज सीखने आते हैं और जबकि कितना आसान है मैंने सिखा दिया पांच मिनट में आपको अरे ऐसी करना चाहिए भैया बच्चों को भी ऐसे करने देना चाहिए अब भैया बार बार दवाई भी नहीं खाना चाहिए खाना भी नहीं खाना चाहिए कुछ भी नहीं खाना चाहिए दवाई खाने को मन करता है क्या एक बार एक बार क्या हुआ जहां मैं रहता हूं उस कॉलोनी में ही एक बच्चे को बुखार हुआ और डॉक्टर का बच्चा बहुत बड़ा डॉक्टर फिजिशियन वो जो बहुत अच्छा बड़ा क्लिनिक है उनका करीब पांच सौ गज में और हमारी कॉलोनी में रहते हैं बुखार हुआ उतरने का नाम ही नहीं ले रहा बुखार के चार पांच केस मैंने ऐसे देखे अपने परिवार में जो बहुत बड़ी दुखद घटनाए हैं वो भी एक बच्चे का छह महीने बुखार रहता है मैं मिलने गया उसके यहां तो बता वो बेवकूफ डॉक्टर क्या कर रहा है क्यों उसके लिए ले बेटा रसगुल्ला खा ले तुझे तो बहुत पसंद है रसगुल्ला उसका मन नहीं कर रहा है वो बार कुछ नहीं खा रहा है वो कई दिन से दवाई खिला रहे हैं दवाई खिलाएंगे तभी तो खाना खिलाएंगे तभी तो दवाई खिलाएंगे ना जबरदस्ती खिला रहे हैं उसको दवाई खिलाने के लिए आप ही देखिए एक मेरे परिवार में हुआ एक जैसे मैंने अपने साले की कहानी बताई है आपको वहां तो इतनी चली नहीं हमारी लेकिन जब उसकी डेथ हुई उसके कुछ ही दिनों बाद मेरे भाई का लड़का हम एक साथ ही रहते हैं मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूं वो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है जिसकी शादी थी अभी मैंने फादर की बताई ना उस समय वो इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था और टोपर बच्चा था एकदम पढ़ाई के प्रति बहुत सजग बोर्ड के एग्जामिनेशन थे उसको बुखार हो गया और घर में घर में कई फैमिली डॉक्टर्स हैं तो सबसे पहले तो उन्हीं का नंबर आता है हमारा नंबर तो लास्ट में रहता है देखो तो सच्चाई स्वीकार करने में कोई हर्ष थोड़ी है तो डॉक्टर ऐसे है जो एकदम फोन करो घर पर आ जाए ना दवाई के पैसे ले ना टेस्ट करने के पैसे ले तो लोग को लगता है यार तो भाई इसको लोभ नहीं है लालच नहीं है तो ये बढ़िया ही करेगा हमारे साथ और भी बच्चों को एग्जामिनेशन की टेंशन भी है उनका ताऊ जी इलाज तो कर लेंगे तसली से इलाज शुरू हुआ बुखार उतर गया एक दो दिन ठीक रहा इतने स्कूल जाने की नो बताई फिर बुखार चढ़ गया और ऐसे आप यकीन नहीं करोगे चार डॉक्टर बड़े बदले हमने और आखिर में जो वहां के टॉप डॉक्टर थे जिनके पास लाइन नंबर नहीं आता था आराम से भैया न कहा उनको दिखाना है तो मैंने मेरी जान पछाने उनसे एक मित्र दोस्त है तो फोन करके उनसे अपॉइंटमेंट लिया किस तरह से उनके पास पहुंची चार एक महीने में चार बार तो हमने लेबोरेटरी टेस्ट कराया उनका और चार डायग्नोस हुए उसमें बुखार के वो लंबी स्टोरी है लेकिन टू कट शोर्ट दी स्टोरी उनको दिखाया उन्होंने कहा भी मुझे लगता है टाइफॉइड है और उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया लेकिन फिर भी आप एक बार टेस्ट और करा लो अभी तीन दिन पहले ही टेस्ट कराया था फिर टेस्ट कराए टेस्ट की रिपोर्ट शाम को आ गई अर्जेंट निकलवाई अब उसमें टाइफाइड नहीं है अब हम डॉक्टर के पास गए शाम को उसने बुलाया था उसने कहा कोई बात नहीं टेस्ट में नहीं आया होगा लेकिन दवाई तो यही चलेगी उसने पहले से लिखती थी टाइफाइड का प्रिस्क्रिप्शन अब घर पे आए तो मेरा भाई बिस्तर पे ऐसे बैठ गया मैं उसके कमरे में गया मैं कभी क्या हो गया भैया बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा मैंने कहा भैया आप तो थोड़ा भैया हम भी अपनी किस्मत जमा लें अगर आप थोड़ा सा भरोसा हो तो जब आप सब कुछ तो आपने ट्राई कर ही लिया है ऐसी कहा मैंने मगर हम भी किस्मत को लें अपनी भैया तीन दिन का समय आप मुझे दे दो सिर्फ उनका देख लो मैंने कहा भैया ऐसे नहीं देखो आप ये पारिवारिक मामला है देखो जवान लड़का है और ये सीरियस मैटर है सारे घर में हमारे एक महीने में भैया पंद्रह किलो वजन कम हुआ मेरे भाई का इस तनाव से क्योंकि उसको ओवर पोजेसिव बच्चे के बारे में वो मेरा भाई जो फिफ्टीन के जी वेट ही वेट है हमारी सारी फैमिली ओबेसिटी ओव... डायबिटीज ये सब है जेनेटिकली तो परिवार में मीटिंग हुई सारे लोग बैठे और मैंने कहा बताओ अभी सबकी सहमति है कुछ भी उन्नीस बीस हो जाए ये नहीं होना चाहिए भाई तुमने कर दिया ये पहली बात हो क्योंकि भलाई तो मिलती नहीं है दीदी बुराई पहले मिल जाती है तो सबने सहमति हुई मदर फादर बच्चे फिर मगर मेरी एक शर्त यह है कि इस बच्चे के कमरे में कोई कुछ नहीं खाएगा पहली शर्त दूसरी शर्त इससे कोई खाने को नहीं पूछेगा ये कुछ भी मांगेगा तो आप मेरे से संपर्क करोगे चार नंबर फीवर था उसको मुंह में ऐसे झाग-झाग बन गए थे मुंह देखो तो आपको डर जाए इतनी बुरी हालत थी उसकी आप देखिए और चार नंबर फीवर 104 तो पहले दिन हमने कोई खाना नहीं दिया हाँ पानी इसको दो और अभी क्योंकि भाई देखो पेशेंट नया मेरा तो पेशेंट है नहीं।, नहीं तो है की जरूरत तो नहीं होती भी एनिमा इसको लगाना पड़ेगा और एक हम डिटॉक्स किट बनाते हैं अपनी जो मैंने फादर पे भी यूज की वो मैं बताऊंगा आपको सिंपल सी है वो सिर्फ डिटॉक्स करने में थोड़ी बॉडी की मदद करती है जब बहुत एक्यूट प्रॉब्लम हो तो वो हमने उसको दी आप एक दिन में आप देखो बच्चे ने पूरे दिन कुछ नहीं मांगा जबकि एक महीने से भी क्या खाया होगा उसने दवाई लेने के लिए कुछ ब्रेड बिस्कुट चाय यही पिलाई होगी कुछ नहीं खाया कम्प्लीट वाटर पे और शाम के आने तक बुखार उसका कम होना शुरू हो गया दूसरे दिन यही चला तीसरे दिन साढ़े अट्ठानवे बुखार शाम को वो तीन दिन तक उस बच्चे ने कुछ नहीं मांगा आप देखिए तीन दिन तक माता पिता परेशान है कुछ नहीं खाया सारे उनके फैमिली डॉक्टर सब लेकिन मैंने कहा तीन दिन से पहले कोई नहीं बोलेगा पहली मेरी शर्त है देन आई विल टच और अगले दिन आप देखिए जो मैं बुखार तो ठीक हो ही गया तीन दिन में उसका अगले दिन जो कहता है वो मेरे लिए बहुत आज भी मैं याद रखता हूं अगले दिन बच्चा जो एक महीने से बुखार में पड़ा हुआ है चार पाई पे स्कूल नहीं गया है उसको अपने स्कूल की चिंता है लेकिन उसके शरीर में देखो ना ऊर्जा आ गई कहां से ऊर्जा आ गई भाई वो कहता है कि खड़ा हो गया पापा ताऊ मैं स्कूल जाना चाहता हूं खाने की नहीं बात करी उसने मैं स्कूल जाना चाहता हूँ मगर तुम्हें लग रहा है तुम जा सकते हो कहा ताऊ जी ठीक है मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैंने कहा बेटा आज नहीं कल आपको स्कूल भेजेंगे तो आज थोड़ा सा हमने हल्का फुल्का उसका शुरू किया तीन दिन और बाद हमने भोजन दिया उसको धीरे धीरे हमने उसको नॉर्मल फूड पे लेकर आए लेकिन अगले दिन स्कूल भेज दिया उसे तालिया नहीं बजा ये रियल मैजिक है यह रियल मैजिक है और एक बार एक बार ने कितनी बार कितनी बार प्रमाणित किया है इसको चले आगे करें सिक्स चीजों को मैं बता दू देखिए अगर रोग आपको 20 साल पुराना है 30 साल पुराना है 40 साल पुराना है जेनेटिक है और आप हर प्रकार का इलाज करके थक चुके हो कोई भी रोग है और आपके शरीर में थोड़ी बहुत जान बची है तो हम ये चौथा चीज अजमा सकते हैं यह चीनों चीजें भी यूनिवर्सल है किसी कास्ट क्रिट से संबंधित नहीं है, है क्या प्रकृतिजन्य है और ये छह चीजें भी प्रकृति जन्य है ये छह प्रोसीजर्स को हम प्रयोग करते हैं और छह दिन में हम परिचय भी हो जाता है हमारा विकल्प भी हो जाता है अध्ययन भी हो जाता है रिजल्ट भी आ जाते हैं समाधान भी हो जाता है और अनुभव भी हो जाता है और प्रमाणित भी हो जाते हैं ये क्विक फास्ट सिस्टम है और सिर्फ छह तरीके इनको उंगलियों पर याद कर सकते हो आपको रटने की जरूरत नहीं है तो बताऊं इनको आपको बहुत सिंपल से भैया प्राणिक पोषण प्राणिक पोषण हम कहते हैं जो नेचर में जो नरिशमेंट हमें मिल ही रहा है ऑलरेडी हम ले रहे हैं उसको स्मार्ट वर्क हम करते हैं और उसको एक्नोलेज करते हैं जैसे फॉर इंस्टेंस व्यापक में आपको सापेक्ष ऊर्जा निरपेक्ष ऊर्जा मिल रही है फिर उस निरपेक्ष ऊर्जा से सापेक्ष ऊर्जा भी हो रही है ये वाइटलिटी का कोटा हर व्यक्ति को समान है कि नहीं है इक्वल है ये वाइटलिटी का कोटा हर व्यक्ति को मिल रहा है इसको हम वाइटिलिटी कहते हैं ऊर्जा प्रति क्षण 24 फोर इंटू आपको मिल रही है लेकिन आपकी लाइफ स्टाइल आपकी टेंशन उसके कारण से यह एनर्वेटेड हो जाती है डिप्लीट हो जाती है आप मेरी बात समझ पा रहे हैं डिप्लीट हो जाती है उस ऊर्जा को कैसे हम बनाए रख सकते हैं ये हम सिखाते हैं कैसे वो डिप्लीट ना हो पाए काम तो वही ऊर्जा करेगी फिर इसके बाद जो नेचर के फाइव एलिमेंट हैं जैसे मतलब पृथ्वी है मिट्टी का हम यूज करते हैं उसमें वायु है, है प्राण वायु की बात हमने की उस दिन जो है उसमें कि प्राण वायु के संतुलन होने से कितने सारे रोग हो जाते हैं तो फिर ये आंदोलन की बात की हमने तो उसको संतुलन पे काम करते हैं सन एनर्जी पे काम करते हैं सूर्य से ऊर्जा पानी को कैसे हम बेहतर उपयोग कर सकते हैं स्मार्ट वर्क कर सकते हैं तो छह नेचर के इन चीजों से हम स्मार्ट वर्क करके अपनी ऊर्जा को बेहतर कर सकते हैं और ऊर्जा को बेहतर नहीं हीलिंग पावर को बढ़ा सकते हैं और नरिशमेंट भी मिलता है इनसे में हम अपने भोजन की रिक्वायरमेंट को सब्सटेंशली रिड्यूस कर सकते हैं आज ऐसे लोग हैं जो भोजन करते नहीं है लेकिन वो हमारा पर्पज नहीं है हमारा पर्पज क्या है कि आपकी हीलिंग पावर को बढ़ाना जितना ज्यादा भोजन करोगे उतनी हीलिंग नहीं होगी आपकी अगर आपको ठीक होना है क्योंकि सारी एनर्जी तो हिलिंग में लग जाती है डाइजेशन में सारी एनर्जी तो डाइजेशन में लग जाती है उसको मैनेज करने में लग जाती है तो इस इस एक विधि से आप देखो भोजन की रिक्वायरमेंट आपकी 50 परसेंट रह जाती है छह दिन में छह दिन में प्रमाणित आप हर व्यक्ति को हम प्रमाणित कर सकते हैं आप अभी हिमाचल जी से जो अभी करके कर, कर गए अध्ययन उनसे फोन लगा के पूछो पहले कितना खाते थे पटेल जी हिमाचल प, आप उनसे फोन लगा के पूछो पहले कितना भोजन करते थे और आप कितना भोजन करते हैं 50 प्रतिशत भोजन कम हो ही जाता है नेचुरल विधि से और एनर्जी आपकी कई गुना बढ़ जाती है काम ज्यादा करने लगते हो आप और हीलिंग फास्ट हो जाती है आपकी ये पहला सूत्र है और इसको हम छह दिन में सीख सकते हैं भैया कोई रॉकेट साइंस नहीं है हमने जब शिखर जी में प्रोग्राम किया आप ये देखिए पहले दिन हम स, पहले दिन ही हम इसका अभ्यास करते हैं जिसको फास्टिंग कहते हैं फास्टिंग नहीं है वो वो प्राणी नरिशमेंट लेना सिखाते हैं और पहले दिन ही हम शुरू कर देते हैं अगले दिन हम 28 किलोमीटर की यात्रा 30 पार्टिसिपेंट थे हमारे 28 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ना उतरना 4 बजे हमने चढ़ाई चर, शुरू की 4 बजे पहले दिन शाम को भोजन नहीं किया अगले दिन कोई भोजन नहीं सिर्फ पानी और 18 साल से लेकर 80 साल तक पार्टिसिपेंट थे हमारे उसमें आप देखिए अगर आपके पास प्रोजेक्टर हो तो मैं पूरा उसका लाइव दिखा सकता हूँ आपको पूरा प्रोग्राम रिकॉर्डेड है हमारा और दस मिनट का रेडियो भी है तो अस्सी साल का व्यक्ति भी 28 किलोमीटर बिना कुछ खाए पिया जिन्होंने जीवन में पहली बार फास्ट रखा ज्यादातर लोग ऐसे थे उसमें जैसे हिमाचल पटेल जी वो कहने लगे के जीवन में पहली बार मैंने फास्ट रखा है 24 घंटे कुछ नहीं खाया और उनके लड़के ने इतना उधम मचाया क्योंकि पापा अभी जाके आप, आपको डिप लगवानी पड़ेगी अभी जाकर कुछ खा लो डॉक्टर साहब को मत बताओ उन्होंने मुझे बताया मैंने कभी देखो ये आपकी इच्छा है हम कोई जरूरदस्ती तो करते नहीं है तो स्वेच्छा भी मैं आपसे कह भी नहीं रहा करू आप ही जल्दीबाजी में लग रहे हो मगर फिर तसली से करना इसको आप छोड़ दो लेकिन उन्होंने किया एक बार हमारे यहाँ एक इनकम टैक्स के सीनियर ऑफिसर आए और उनकी उम्र थी करीब पैंसठ 70 साल रिटायर्ड थे वो 500 ब्लड शुगर थी उनको इंसुलिन की सिरिंज लेकर आए तीन दिन का हमारा प्रोग्राम था सिर्फ डेमो प्रोग्राम था तो पहला वहां भी वही प्रोसीजर था अगले दिन प्राणी नरिशमेंट पे कह लगेगा सब हम कैसे रखें और मैं तो डायबिटीज इतनी सीरियस है और आप मैंने कहा जी आपका निर्णय है आप रिस्क लेना चाहते हो तो ले लो अपने दम पे लेना रिस्क हमारे उस पर नहीं लेना जिम्मेदारी पे नहीं हम मोनिटर तो करेंगे आपको डॉक्टर है हमारे उसको मॉनिटर करेंगे वो सब हम प्रिकॉशन लेंगे लेकिन डिसीजन आपका है उस बंदे ने बहुत सोच विचार किया फिर कहने का नहीं जी रक्शा मुझे करना है कोई मुझे चिंता नहीं है जिंदगी में सब कुछ देख लिया अगर यही मृत्यु आ जाए कोई बात नहीं मैं अब ठीक है आप देखिए सक्सेसफुली ही डिडी दीदी तीन दिन में 99% फीवर एक नहीं कितने केसेज में आपको बात करा सकता हूं फोन पे बात करो करोगे फोन मिला के बच्चे से आप दीदी सब यही ये, ये है जीवन आपको गाइड कर रहा है इसका कोई इसका कोई नहीं है ये आपने किया हुआ है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा बस इतना ही फर्क है आप कॉन्फिडेंटली कर पाओगे अगर आपने प्रोग्राम हमारा किया हुआ है नहीं तो आपके मन में थोड़ा देखो फियर रहेगा तो फिर उतना दिक्कत होती है जैसे बेटे ने प्रोग्राम थोड़ी किया हुआ था लेकिन फिर भी कर लिया उसने भैया मैं थोड़ी कह रहा हूँ जीवन ही बताया आपको अंकल मेरे को एक अरे कैसे खा सकता है मन करता ही नहीं है अगर अगर मन कर रहा है तो सीरियस मैटर है फिर वन ऑन वन कंसट्रेशन की जरूरत है बताया ना टीवी देखने में मन कर रहा है या ये मन कर रहा है बीवी पास बैठी रहे तो सीरियस मैटर है अंकल तनाव है कुछ और सीरियस मैटर है ना अगर मन, दीदी अगर आपका बुखार में यहाँ 99 नाइन लोग कह रहे हैं मन नहीं करता है आपका मन करता है खाने को और बुखार है आपको तेज तो सीरियस मैटर है ये आपकी बॉडी में सीरियस हार्मोनल हर्मोन, हर्मोन, इश्यूज हैं नहीं डॉक्टर के पास या जाओ या मेरे पास आओ एक जगह तो जाने पड़ेगा आपको अंकल मेरे को दो बातें पूछी हाँ जी क्योंकि ये सारी चीजें मैंने देखी हैं लेकिन दो तीन जगह है जहां मैं पूछा जाती हूँ एक तो जो लीन डायबिटिक जिसको कहते हैं मतलब एक है ओबीज डायबिटीज और एक है लीन एंड डायबिटिक एक इसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है दूसरा आ, आ, जो लोग हार्डवर्क करते हैं चाहे वो खेत में काम कर रहे हैं गौशाला में काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं हाँ। ठीक है तो अगर वो दिन में दो बार ही खाना खा रहे हैं तो हाँ। उसको आप अधिक खाना बोलेंगे क्या और ऐसे लोगों में अगर कोई व्याधि होती है तो उसको आप कैसे डील करेंगे देखो दीदी ऐसा है मैं कोई नहीं होता किसी की डाइट को डिसाइड करने वाला मैं किसी की डाइट बना के नहीं देता हूं पहली बात तो ये बहुत जब तक बहुत सीरियस इश्यू नहीं है व्यक्ति बहुत कमिटेड है कोचिंग ले रहा है मेरे से तो मैं कई बार उनकी डाइट डिजाइन करता हूं लेकिन नहीं करता हूं मैं और मैं किसी को सलाह भी नहीं देता अगर किसी ने छह दिन का प्रोग्राम ढंग से कर लिया है ढंग से कर लिया है तो कभी जिंदगी भर उसको किसी डायबिशियन से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसके लिए क्या सही भोजन है वो खेत में काम करता हो चाहे कहीं भी काम करता हो उसकी रिक्वायरमेंट वो खुद डिसाइड कर सकता है जीवन और शरीर उसका वही डिसाइड कर सकते हैं ठीक है और लीन डायबिटिक के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता है नहीं कोई फर्क हाँ एक बात है कि जो ओबेस, ओबेसिटी के पेशेंट होते हैं उनको डायबिटीज और हाइपरटेंशन टेंशन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है हाँ। और जैसे जैसे उनका वजन कम होता है बहुत जल्दी उनको आराम होता है हम्म ठीक है ना हाँ। अब डायबिटीज जो लीन डायबिटीज है उसके साथ विशेष प्रिकॉशन की उसको एक तो ये डर रहता है मुझे वेट भी कम नहीं करना है लेकिन प्रोसीजर तो सेम है okay. तो उसको थोड़ा सा एक फियर फैक्टर ज्यादा होता है परिवार वाले करने देते तुम कमजोर हो गए हो हाँ। क्या हो गए हो और दूसरा आ, लास्ट की टीबी के बारे में आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है और इसको कैसे डील किया जा सकता दि, है दि, एक ही सिस्टम है ये यूनिवर्सल हीलिंग सिस्टम है अच्छा पहली बात तो मैं बताऊं ये कोई इलाज नहीं है हाँ। मैंने ऊपर लिखा है होलिस्टिक लिविंग का एक तरीका है लेकिन सबसे जल्दी बीमारी में आराम होता है ये तो हमने आप देखा है तो आप ये कह रहे हैं कि वो भी अगर एक कंडीशन है हाँ। मतलब कोई टीवी के साथ है हाँ। तो अगर वो इस वैकल्पिक चीज को yes, अपनाता है तो देर इज चांस कि वो ठीक हो सकता है बिल्कुल दीदी तो आपने ऐसे लोगों के साथ अजमाया है टीवी दीदी मैंने कई ऐसे लोगों पे अजमाया है, जिनको मैं उनकी एडीसीटी भी नहीं जानता बीमारी की जैसे एक जैन संत के लिए मुझे बुलाया गया वो इस समय हिन्दुस्तान के नंबर दो के जैन संत है लाखों मतलब प्रेसिडेंट प्रे, प्राइम मिनिस्टर सब लोग वीआईपी उनके पास आते हैं अब मुझे उनके ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया हाँ। अब उस समय कई डॉक्टर बैठे हुए थे हजारों डॉक्टर की वो कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम थी कि जैसे ऊंचाई से खड़े होने पर एक फोबिया था उनको अब डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब किया कि भाई एम करेंगे और पूरा करके तब बताएंगे और उन्होंने डायग्नोस भी कर दिया कि कोई दिमाग की नस् दबी हुई है और वो सर्जरी का केस है तो उन्होंने मुझसे बात की उन्होंने कहा भी हमारे जैन संत दिगंबर संत ये कराते नहीं है कि हॉस्पिटल में जाएंगे या सर्जरी कराएंगे तो मैंने कहा जी हमें तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। आप चाहे डायग्नोस करो हमारा इलाज तो सेम है आपको ये डायग्नोस हो जाता है तो भी सेम है नहीं होता तो भी सेम है हमें क्या करना है और एक महीने का समय आपके पास हो तो हम काम कर सकते हैं आपके साथ आप देखिए, खैर वो एक लॉन्ग स्टोरी है कितनी दिक्कतें आई उनके साथ हमें लेकिन एक महीने बिल्कुल ठीक हो गए आप देखिए मतलब वो प्रॉब्लम भी ठीक हो गया, गया जबकि मैं उस प्रॉब्लम के बारे में एबीसीडी भी नहीं जानता था मैं तो डॉक्टर से सलाह की अभी जैसे यही जीवन विद्या केंद्र में ही भाई के दोस्त है एक आनंद उनके फादर को कैंसर हो गया अब वो पूछने लगे कि आपने कोई कैंसर का पेशेंट ठीक किया है क्या मैंने क्या नहीं किया लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस से ठीक हो सकते हो आप मैं तो आपसे समझूंगा तो यूनिवर्सल देखिये नेचर में प्रकृति में एक यूनिवर्सल तरीका है उसको हमें सिर्फ समझ के अपने बेनिफिट के लिए करना है नेचर में हीलिंग के अलावा कुछ हो ही नहीं रहा शेफाली आ, अब लास्ट पांच मिनट बाकी हैं तो एक लास्ट क्वेश्चन वो फिर बाद में कभी हो पाएगा अब पांच मिनट बचे हैं तो, तो पांच मिनट में इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं बताइए देखिये ये तो मैंने बताया पोषण का तरीका दूसरा ये तरीका शुद्धि योग सिक्स लेवल पे इसके भी छह तरीके हैं हम शरीर को क्लीन करना सीखते हैं और उसके लिए हम कोई कटिस्नान ये यह सब नहीं कराते किसी को जरूरत हो तो उसमें प्रेस्क्राइब करते हैं लेकिन सिंपल मेथड हम क्योंकि हमारी वर्कशॉप को नेचुरोपैथी सेंटर पे तो होती नहीं हम यहां भी करेंगे तो आप देखोगे हमें कोई पंचकर्मा की टेबल और ये कुछ हम यूज नहीं करते हैं और आपके शरीर को डिटोक्स करा देंगे और छह तरीके हैं सिक्स डायमेंशनल फिर स्वाध्याय है इस स्वाध्याय में तो आप देखिये कि आप क्या हो मतलब एज मानव पूरी स्टडी आती है जैसे आप आत्मा लेवल पे आत्मा है शरीर है आपका फिर आपके संबंध है जो जैसे मैंने बताया कि सिक्स लेवल्स हैं आपको शरीर के लेवल पे अपना स्टडी करना है आपके ड्रीम्स क्या है आपके विजन क्या है मिशन क्या है आपका पर्पज क्या है लाइफ का वो सब क्लैरिटी होनी चाहिए तो इस स्वाध्याय में हम सब आपकी गोल सेटिंग सब कराते हैं अपने बारे में आपकी मतलब रुचि क्या है क्या काम अच्छा कर सकते हो आप मतलब ये सारी चीजों का स्टडी इस इसमें हमें करना है और जीवन विद्या का इसमें स्टडी इस हो रही है तो इससे तो कुछ बेटर हो ही नहीं सकता कि वो चीज इसमें मोर देन फिफ्टी परसेंट पार्ट अगर इसमें हम कवर कर देंगे तो डेफिनेटली हमारे रिजल्ट बहुत बेहतर हो सकते हैं स्वाध्याय माने स्वयं का अध्ययन स्टडी के द्वारा अध्ययन के द्वारा फिर संयम है इसमें यह है कि कैसे हम वाइटिलिटी को प्रिजर्व करें इसके भी बारह सूत्र है एक सूत्र है इसका इंटरमीडिएट फास्टिंग हम उसमें क्या है एक फास्टिंग विंडो क्रिएट करते हैं जैसे छह घंटे के अंदर अंदर खाना और 18 घंटे नहीं खाना 18 घंटे कहें पे रहना है पुराने केरिशमेंट पे रहना है जैसे यहां देख रहे होंगे जैसे भैया कई बार झाकृत फल खाने वाले आप देखो मैं फल कितने खा रहा हूं मैं अगर कोई यहां देख रहा होगा मेरे साथ रह रहा हो तो आप देखिए एक समय में एक रोटी खाता हूं एक रोटी आधा रोटी या थोड़ा चावल आप किचन में भी पूछ लीजिए एक वक्त खाया मैंने शाम को फल मिल गए किस दिन तो ठीक है नहीं तो मिल गए सब्जी खाली थोड़ी सी फल मिल गए तो कितना फल खाएंगे आधा किलो एक किलो मैक्सिमम इससे आधे की रिक्वायरमेंट है ही नहीं लेकिन हो सकता है आपकी ज्यादा हो आप चार रोटी खाएं दो रोटी खाएं तो कहने का मेरा मतलब यह है कि छह घंटे के अंदर अंदर खाना है एक सूत्र है उसमें अट्ठारह घंटे की ईटिंग फास्टिंग विंडो और छह घंटे की ईटिंग विंडो तो एक जो भोजन किया जैसे दोपहर में भोजन खाया मैंने ग्यारह बजे अब उसके लिए 16 घंटे मैंने दिए फास्टिंग के क्योंकि शाम को थोड़ा फल लूंगा वो चार घंटे बच जाएगा सुबह चार बजे तक जो उठने का एक प्राकृतिक समय है उस समय पेट आपका साफ अब चार बजे के बाद ग्यारह बजे तक जो आपका ईटिंग टाइम है कितने घंटे सात घंटे सात घंटे अब आपने बॉडी को दिए रियल हीलिंग टाइम है ये जब कोई काम नहीं है उसके पास कोई डायजेशन की कोई प्रेशर नहीं है उसके बाद, अब वो क्लीनिंग के काम पे लगती है क्लीनिंग एंड हीलिंग दो ही काम है उसके पास डाय मेक सेंस इसके बाद फिर सेल्फ डिसिप्लिन इसके दो भाग हैं एक भोजन से संबंधित है छह सूत्र है उसमें और एक जो है सेल्फ रिफ्लेक्शन से संबंधित है छह छह सूत्र दोनों में है इसमें वो हम डिटेल में बात बाद में कर सकते हैं अगर दोपहर में 12 बजे भैया कुछ समय देंगे तो उसमें इसकी डिटेलिंग थोड़ी कर सकते हैं और ये प्रैक्टिकल भी हम करा सकते हैं आपको दाना यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जैसे हम लोग फीस लेते हैं अभी हमारे पास जो मॉडल है वो फीस का है लेकिन जो ओरिजिनल है जो बहुत एंशियंट स्क्रिप्चर में जो है वो फीस लेने का नहीं है डॉक्टर से आप देखो ये बहुत एंशियंट हिंदुस्तान की पद्धति है जैसे गुरुकुल में भी पहले होता था कि स्वेच्छा से समाज जो है शिक्षा की एक व्यवस्था बनाता था या इलाज की व्यवस्था बनाता था जिसमें बिल्डिंग है और ट्रीटमेंट है और सारे इक्विपमेंट है और जो तो वहां शिक्षक होता था या डॉक्टर होता था उसे वो स्वेच्छा से उसको दक्षिणा कहते थे तो दान मतलब कि उस व्यवस्था को बनाने के लिए और दक्षिणा मतलब जो टीचर से अगर लाभ हुआ है आपको तो ये व्यवस्था थी तो उसमें दान दक्षिणा यही सिस्टम है जो एंशियंट जहां से हमने लिया है इस टेक्स्ट को ये मेरा नहीं है ये अनुसंधान विधि से और उस पे काम किया है मैंने इस पे रिसर्च किया है इसके ऊपर पूरी तो उसमें ये चीज है अभी तक तो हम क्या करते हैं पेशेंट से तीन महीने का कमिटमेंट करके हम उसका काम करते हैं एक फीस निश्चित फीस लेते हैं और एक साल का पेशेंट टू तो डॉक्टर बनाने का हमारा कोर्स है लेकिन जो ओरिजिनल है उसमें यह है कि जब आप प्रोग्राम में आए तो स्वेच्छा से कुछ कंट्रीब्यूट करें वो एक रूपा भी हो सकता है एक लाख भी हो सकता है वो व्यवस्था में जाएगा कि मान ली प्रोग्राम को मैनेज करना है रिसर्च वर्क करना है उसमें वर्कबुक बनवाते हैं डिटॉक्स किट हम तैयार करते हैं उसके लिए और पूरा रिसर्च वर्क करेंगे आपके आने से पहले मान लीजिए आज जो लोग रजिस्टर कराएंगे प्रोग्राम में सात तारीख का आपने डिसाइड किया है ना सात तारीख को विकल्प शिविर खत्म हो रहा है तो सात तारीख की शाम को शुरू करके आठ तारीख को उसका पहला दिन होगा आठ अगस्त से और तेरह अगस्त तक ये एक हफ्ते का प्रोग्राम हम बना रहे हैं यहीं पर और ये एक तरह से ये डेट फिक्स हमने कर दी है तो आज ही कोई हमें लिखाता है तो उसकी पूरी डिटेल हम मंगवाएंगे पूरी हमारी टीम उस पर स्टडी करेगी और अभी से एक तरह से उसका प्रोग्राम शुरू हो जाएगा हमारी टीम में भैया जो रिसर्च करता है जो मतलब डॉक्टर डॉक्टर्स हैं मतलब पा, पांच पांच छह लोग हैं हमारे साथ जो हाँ जो बैकेंड पर काम करता है कोई पार्ट टाइम करते हैं कुछ फुल टाइम करते हैं कम्प्यूटर हाँ में कंप्यूटर वर्क करते हैं वो अगर अच्छी संख्याओं की तो आएंगे ही पांच छह लोगों की टीम लेकर आएंगे हम तो यहां पर आके ठीक है ना तो वो सब काम होगा आपके लिए कस्टमाइज आपकी रिटोक्सिट बनाएंगे आपके लिए वर्कबुक बनाएंगे आपकी पूरी, पूरी स्टडी जन्म कुंडली हम बना देंगे वहीं बैठे बैठे नहीं प्रॉब्लम नहीं है तो मैंने बताया ना भैया मेन तो ये प्रिवेंटिव मेडिसिन के लिए है आपको पता है क्या ये बात बताओ आप एमएनसी में जॉब ज्वाइन करते हो सबसे पहले वो क्या कहते हैं मेडिक्लेम पॉलिसी आप कहते हो मुझे तो कोई रोक नहीं है मैं तो नहीं लेता लेकिन होने का डर तो बना रहता है ना तो भी इतने करोड़ों लोग मेडिकल पॉलिसीज लेते हैं ना आपको कब क्या हो जाए किसको पता है भैया तो जीवन विद्या में, तो में भी तो देखो ये तो मैं विद यू रिगार्ड कहता हूं कुछ लोगों को प्रॉब्लम है ही ना यहाँ पे भी दोनों पे ध्यान देने की जरूरत है जीवन विद्या के साथ में आप ये भी करो ना क्या ये और बेहतर कर पाओगे इसको तो उसमें हमें अतियो में नहीं जाना चाहिए देखो शरीर को पानी को तो समझना पड़ेगा आपने जीवन को समझ लिया पानी को नहीं वो समझना को तो वो भी तो जीवन विद्या का पार्ट है आप देखो मैंने जीवन विद्या का बहुत अच्छे से मानव व्यवहार दर्शन को पढ़ावा है उसमें जितने सूत्र है उनको फॉलो करो आप तो तो फॉलो करते हैं ना उतना करो तो आप उतना काफी है आपके लिए कैंप्स में जैसे आपने बोला कि दान स्वेच्छा से है तो उस प्रकार से कोई फ्री में भी आना चाहता है तो उसको खाना पीना सब आपकी तरफ से रहता है नहीं खाना पीना तो भैया कोई अगर देखिए अगर हम इंतजाम करेंगे हम नहीं कोई स्पॉन्सर करता है तब करते हैं ठीक है ना आप मान लीजिए यहां करेंगे तो आप डिसाइड करोगे कैसे करना है तो जहां कोई प्रोग्राम हम मैंने हमारी टीम मैनेज करती है तो उसका प्राइस रखते हैं सबके बीच में शेयरिंग होती है कॉस्ट होती है सब चीज की लेकिन जब कोई हमें कहीं बुलाता है तो उसके ऊपर फिर हम छोड़ते हैं मान लीजिए यहां आप करते हो तो उसका सिस्टम ये रहेगा कि आप जैसे कोई खर्चा लेना चाहो तो आप फिक्स कर सकते हो आप रखते हैं तब तो कितना रखते हैं हमारा तो साठ होता है भैया मैंने दीदी को बताया था जब पिछली मार्च में एक आदमी का तीन महीने का प्रोग्राम है साठ हजार हमारा होता है जिसमें दस कोचिंग सेशन हम उसको देते हैं पूरा तीन महीने के प्रोग्राम होता है छह दिन का उसका वो करता है तीन महीने का उसका छह दिन का छह दिन प्लस थ्री महीने खाली छह दिन का कोई यूज नहीं है वो तो आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम समझ के आ जाए कोई तो आ जाए उसका कम दे दे हेलो भाई जी वो तो, तो कुछ वजह से आज क्योंकि हम लोग स्वास्थ्य को सेवा के अंदर ही लेते हैं हाँ जी, हैं जी. तो मेरा ये मन रहेगा कि मतलब साठ तो बहुत ज्यादा होगा सेवा का कोई शुल्क न हो तो ज्यादा बेहतर है मैं... आप दीदी मैंने कहा तो भाई भैया बताओ दीदी ये तो आगे आगे <laughs> डिजाइन आगे आप डिजाइन तो करो कोई भी हाँ. मॉडल जो है लेकिन अभी के लिए आपको डिजाइन करना है दीदी कि अपना खर्चा आप कैलकुलेट कर लीजिए हाँ, और हम हमारा जो खर्चा है वो भी हमारी टीम आपको बता देगी क्या बता खर्चा है ठीक है ना उसको कंसीडर करके कर, कर लीजिए लेकिन उसमें आपको ऐसे करना मेरा मतलब वो भी मेरा प्रस्ताव है भैया भैया से ऊपर कुछ नहीं है मेरा प्रस्ताव उसमें ये रहेगा देखो ये मैंने देखा है अपने घर में भी जैसे मेरा कोई फैमिली मेंबर इलाज करता है सपोज कीजिए मेरे फादर ही थे अब उन्होंने मुझे मकान बना के दिया सब कुछ दिया बिजनेस कराया लाखों रुपए कैश में भी देके गए बढ़ने से पहले हे बच्चे को अलग दिए लेकिन जब इलाज शुरू हुआ मैंने कहा देखो पापा कुछ आपको वॉलेंट्री निकालना है मैंने देखा ये काम करता है जो लोग चाहे एक रूपये निकालो आग, आ, वो ठीक है तो मैं चाहता हूं कि हमारी जो रिसर्च वर्क है उसको बढ़ाने के लिए आगे कुछ न कुछ लोग वॉलेंट्री करे तो चाहे एक रूपया हो हाँ एक रूपया हो चाहे क्योंकि उसको हमें तय करने वाले हाँ, हाँ, हम लोग नियम में डालेंगे हाँ नियम में डालेंगे तो वो रजिस्ट्रेशन उसका हो जाएगा हमारे यहाँ हमारे सिस्टम में आपके यहाँ आकर वो आपका खर्चा जो भी आपने कैलकुलेट किया है वो दे दे हाँ, फिर प्रोग्राम खत्म करने के बाद में कुछ वॉलेंट्री वो हो, दे दे हमें कुछ भी वो तो वो जो एक रूपया वो तो आपके दान के लिए वो दान के लिए और हमसे अगर संतुष्ट है मुझसे पर्सनली तो मुझे दे सकता है कुछ भी वो भी वॉलेंट्री है एक रूपया भी दे सकता है वो ठीक है लेकिन देना चाहिए मेरा हम ये मोटिवेट करते हैं कि वो देना चाहिए आदमी चाहे कुछ भी दे वो नहीं मिनिमम हम तय कर लेते हैं नहीं मिनिमम आप करना चाहो कर लो नहीं करना चाहो ये आपकी इच्छा है मिनिमम तो आप वो तय कर लीजिए कि इससे कि हमारे खर्चे पूरे हो जाए जो भी आपका खर्चा है वो पूरे हो जाए आपको प्राइस रखना चाहते हो प्राइस रख लीजिए नहीं हम रखना चाहेंगे कोई बात नहीं मैं तो मैं क्योंकि मैं सोचती हूँ वो सेवा है कोई बात नहीं तो भी और भी हम लोग उसका अध्ययन क्रम में भी आएंगे आगे डिजाइन ला रहे हैं तो आ, आ, आ, पे मैं काम आ, करना चाहूंगा अब तो ये जीवन भैया को समर्पित है भैया जो चाहेंगे वो डिसाइड करें और उससे लर्निंग होगी हमारी भी कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं सही बात है लेकिन हम इसमें मोटिवेट ये जरूर करेंगे भैया देखिये जो भी अभी तक हमने आपकी बात सुनी है मैं उससे सहमत हूँ और आ, हो सकता है लोग भी आपसे सहमत हो आप पर्सनली आपसे सहमत नहीं हो वह एक अलग कारण हो सकता है लेकिन ये बात जो कही जा रही है ये बात वैसे ठीक है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है और इनके किसी अंशों में मैं भी अपने को इसी प्रकार से मैनेज करके चलता ही हूं कि पिछले पच्चीस वर्षो में अब तक तो हमको कोई बीमारी हुई नहीं है।, है ना और उसका मुख्य कारण यही है कि केवल कुछ चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है लेकिन जहां तक हम एक थ्योरी के रूप में बात करेंगे तो उसमें कुछ चीजें ऐड करना पड़ेंगे हमको जिसमें यह है कि ये ये स्वस्थ आदमी का रोल क्या होगा धरती पर हाँ। जब तक उसको हम ऐड नहीं करते हैं ये थ्योरी अपने आप अधूरी है और तनाव जो है व्यवस्था से कम में मुक्त होते नहीं है न तो अभी हम एक आइसोलेशन में एक मानसिकता क्रिएट करते हैं देखो कुछ नहीं सब बढ़िया हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए उसको फुल अराउंड करके हम एक बढ़िया दृश्य दिखाते हैं जो कि वास्तव में इतना बढ़िया हो नहीं रहा है तो हमको वो भी दोनों चीजें ऐड करनी पड़ेगी जिसमें हम कह रहे हैं कि एक व्यवस्था के लिए कार्यक्रम और साथ में और आदमी स्वस्थ होके कैसे जिएगा उसका रोल क्या होगा उसको हम ऐड कर सकते हैं यदि इन दोनों बातों का आप ऐड करने की जगह में खड़े होते तब तो ये बात आगे बढ़ सकती है बिल्कुल दूसरी बात बनती है की शिक्षा और स्वास्थ्य को हम लोग हमेशा उपकार विधि से चलाना चाहते है क्योंकि ये एक मानव जाति के लिए अनिवार्य चीज है तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार चलाया जाएगा उसके लिए हम अगर उस प्रकार तैयार होते हैं कि चिकित्सक अपना खुद खर्चा पानी खुद उठाए जैसे मैं यहां खड़ा रहता हूं पंद्रह दिन एक महीने आपके साथ तो हम उसी मॉडल में काम कर रहे हैं कि हम एक महीने यहां खड़े हैं तो मेरे घर में आटे का डब्बे में आटा है उसको मैं सुनिश्चित करके आता हूं ठीक <laughs> है आज आपके साथ बात हो रही है तो कल को आप, अब आप भी ऐसा करोगे टाइम लगेगा तो लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हम एक मानवीय चरित्र के साथ यहां पर खड़े हो जाएंगे दूसरी तीसरी जो मुद्दे की बात बनी यदि ऐसे कैंप में कोई आना चाहता है हमको कैंप करना चाहिए मेरी तो सिर्फ रिकमेंडेशन है और उसमें जो भी व्यय हो हम लोग हम लोग लो मिल अभी भी उठाते हैं अभी भी अध्ययन शिविर के तो अपना खाना खर्चा हम लोग उठाते हैं ठीक उसी प्रकार से उसमें भी कुछ आप खिलाओगे पिलाओगी तो उसका व्यय होगा वो सभी पार्टिसिपेंट उठाएंगे ऐसी बात है मुझे लगता है दान वाला जो मुद्दा है इससे आपको मुक्त होना चाहिए क्योंकि जो आप कह रहे हो कि स्वीकृति बनने से उसको फायदा होता है बात मैं इससे सहमत हूं हम हम स्वीकृति को रुपए से ना जोड़कर स्वीकृति को समझ से जोड़कर हम एक ट्रायल करना चाहिए आपके लिए भी उपलब्धि हो जाएगी है ना ये एक रुपए का दबाव भी हटाइए है ना खर्चा जो होता है उसको हम अभी वहन करें आगे के लिए प्रोग्राम जब करेंगे ये वन फॉर ऑल करें एक, एक ही बार कर लेते आगे के लिए करेंगे तो चिकित्सक जो टीम होगी वो अपना घर परिवार कैसे चलाएगी वो व्यवस्था कैसे चलाएंगे हम उसको भी सुनिश्चित करेंगे है ना ताकि ये भी आप लोगों पे दबाव न रहे है ना जैसे यहीं पर हम लोग चिकित्सा पे एक चिकित्सा एक अनिवार्य मुद्दा है जैसे हमने बताया कि आदमी के पास दो चीजें मैं और शरीर मैं वाला भाग ज्यादा महत्वपूर्ण है शरीर वाला भी महत्वपूर्ण है और मे के प्रभाव में ही शरीर जीता है मे में, में गड़बड़ तो शरीर में गड़बड़ तो दोनों पे अपन काम करेंगे इसीलिए करें शिक्षा चिकित्सा उपकार का काम है क्योंकि एक जीवन के लिए हो गया एक शरीर के लिए हो गया और शरीर वाला भाग भी जीवन से जुड़ी रहा है तो दोनों शिक्षा का ही मुद्दा निकल के आता है तो उसके लिए लॉन्ग रन में जैसे हम लोग कहते हैं कि हर चिकित्सक स्वावलंबी होगा जब इस प्रकार की चिकित्सा पद्धति होगा तो उसको कितना समय लगाना है वो तो अपना चार घंटा छह घंटा खेत में काम करेगा गौशाला में काम करेगा विनिमय केंद्र में काम करेगा स्वास्थ्य में काम करेगा किचन में काम करेगा आराम से करेगा अगर चिकित्सक किचन में काम करने लगेगा कितना अच्छा तो सारे चिकित्सकों तो को एक तो अच्छा रोजगार भैया 60 साल का व्यक्ति तो आप वो क्या करेगा 60 साल का व्यक्ति वही ना इसीलिए निकालोगे उसी के लिए <laughs> देखो नहीं भैया ने, ने कहा उसके लिए जरूरी नहीं है वो शिक्षा में लगे स्वस्थ रहने के लिए जरूरी आप वो सब उसकी अलग विधि वो सारा काउंटेड है यहाँ पे दूसरा मुद्दा है परिवार विधि होती है परिवार विधि में ये दो साल का बच्चा भी है तो क्या ये काम करता है उत्पादन करता है घूम रहे जो ठीक तो परिवार में जीना चिकित्सक के लिए भी अनिवार्य यदि एक परिवारिक मॉडल में आता है तब तो, तो वो इंश्योर्ड होता है नहीं तो नहीं तो फिर वही क्योंकि दिक्कत है ना थीक। थीक। यदि इन सब चीजों से सहमति आपकी बनती हो कि फाइनली हम परिवार विधि से जीने की बात कर रहे हैं और परिवार विधि में छोटे से लगाकर बुजुर्ग रहते हैं बुजुर्ग को, को कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती जो भी है मतलब एक कैम्प होना एक अलग बात है आगे आगे जैसा भी हमको करना होगा तो उसके डिजाइन भविष्य के लिए ये बनती है इसको इसको अच्छे से मनन करिए आप भी सहमति दिखाइए और बाकी लोग तो हम तो हम तो तैयार हैं कि हम करने के लिए ठीक। करेंगे यहाँ पर चैलेंजिंग मोड टाइप का है, ये सही है। नहीं चैलेंजिंग मोड नहीं है देखिए देखिए बहुत सिंपल बात है कि भाषा में ऐसा हो सकता है प्रकृति में सब चीज व्यवस्था है मानव का शरीर व्यवस्था है अपन कह ही रहे हैं। जीवन में समाधान हो जाने से हम प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार जीने को तैयार हो जाते हैं कुल इतनी बात है अभी समाधान विहीन समाधान विहीन जो हम स्वास्थ्य को देने जाते हैं वो ज्यादा दिन चलेगा नहीं ये इनको भी पता ही रहेगा आगे ने पीछे समाधान के साथ भी स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना ही है और मैं तो हमेशा कहता हूं एक समाधानित व्यक्ति का पहला प्रमाण है अपने शरीर को लायक बनाकर रखना जिस काम के लिए हम हैं जिस काम के लिए शरीर है उसको बनाकर रखना है उसका पहला प्रमाण है समझदारी का यदि इतना ही नहीं करके रख पा रहा है है ना? जैसे आज तक हमने कोई कैंप कोई व्यवहार कोई लोगों की बातचीत किसी तरह के उत्पादन किसी तरह के प्रोडक्शन को मेरे अपने आश्वस्त होने के कारण हमने आज तक डिले नहीं किया उसको बहुत बढ़िया है, है न एक दिन भी एक शिविर में एक बार बुखार आया था और उसको भी हमने बुखार में ही चलाया हमने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा ये जीवन की तारीफ उसके बाद आज तक आए भी नहीं कोई प्रोग्राम हमारे को उत्पादन करना हो हमको कोई कंस्ट्रक्शन करना हो हमको लोगों से मिलना हो व्यवहार करना हो तो ये इस प्रकार से अपन इसको चला सकते हैं और चलाना चाहिए और ये हमारी समझदारी का प्रतीक है और उसमें ये सेट होता है ये सब नेचुरल है ये सब नेचुरल है इसमें बिजनेस हटा देंगे तो बहुत साफ साफ दिखेगा इसीलिए हमारी खुशहाली कारण बनेगा नहीं तो हम चक्कर लगाते रहेंगे हॉस्पिटलों में एडमिट होते रहेंगे और वो एक ट्रेंड फैशन सब बनते चले जाते और नहीं तो नहीं तो इग्नोर ही करते रहते हैं और दुखी रहते हैं परेशान रहते हैं सारे दर्द सारे शिकायतें जो है शरीर में जो है वो उसका पहला बड़ा, बड़ा कारण जो है वो मानसिकता है और मानसिकता में समाधान और व्यवस्था को समझ होना जरूरी है उसके बाद छोटी मोटी ध्यान देने की बातें जो जन सब कह रहे हैं मुझे लगता है ठीक है ऐसे ही कह रहा हूँ आप ऐसे इसी समय में तो है ना इसको ऊपर तो नहीं रख रहे आप समझदारी के ऊपर भैया मैं बता रहा हूँ ना कि यहाँ एक महीने में मैं चेंज महसूस कर रहा हूँ मेरी विजन इम्प्रूव हो गई है बोलिए आप टेस्ट करा लो घर जाकर टेस्ट कराऊंगा मैं चश्मे का एक महीने इस्तेमाल नहीं किया मैंने यहाँ पे मेरे घर में पड़ा हुआ है देखिए आप और आप, आप निकालिए मैं पढ़ दूंगा अभी आप टेस्ट कर लीजिए प्रमाणित तो भी कर सकते हो ना बिल्कुल बिल्कुल ले ये सब चीजें हो सकती है इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है ये जो कह रहे हैं मुझे लगता है यह व्यवहारिक है प्रोवाइडेड हम अच्छे डिजाइन में आ जाए ये भी आ जाये और हम लोग भी आ जाए तो ये सब संभव है तो मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है आप लोग स्वास्थ्य समिति की तरफ से आप लोग सोचिएगा कि हमको इसको जरूर करना चाहिए और लोगों को मोटिवेट करना चाहिए और एक बढ़िया प्रोग्राम बनाना चाहिए जिसमें लोग एक से सात अगर हमारा वर्कशॉप है तो आप आठ नौ के बाद करिए क्योंकि एक दो दिन लोग रिलैक्स हो जाए काम का लोड रहता है उसके उसका तो हम लोग पूरा लाइफ को बनाए और दस लोग ही पंद्रह लोग ही यहाँ के तैयार जक करें ज्यादा भी नहीं है ना क्योंकि बाकी लोगों को व्यवस्था संभालनी होगी तो जो भी जैसे नीलू है जैसे अभी है ना वर्षा है जैसे ये ये लड़की बैठी है क्या नाम इसका सावनी है प्रीति दीदी है क्षिप्रा दीदी हो सकती है ना और और जो भी रमेश भाई हैं, जिनको जो थोड़ी बहुत दिक्कत है डॉक्टर दीदी हैं, शिफाली है है ना जो भी लगते हैं पांच दस पंद्रह लोगों का एक बढ़िया बेच बनाया जाए अच्छे मजबूती से काम किया जाए और करके परिणाम को देखा जाए क्योंकि ये सब वो लोग हैं जो समाधान पे भी काम कर रहे हैं समाधानित नहीं हुए हैं ये बात भी पक, पक्की है हो जाते तो ठीक ही कर लेते अपने आप को समाधानित व्यक्ति अपने आप ही इसको ठीक कर लेता है क्योंकि वो तो अपने आप ही प्राकृतिक लाइन में समाधान का मतलब क्या है है ना वो लाइन में आई जाएगा वो अपना भी ठीक कर लेगा उसका है ना जब तक क्या है लेकिन अगर हम बात करें कि समाधान एक दिन में तो नहीं होता तब तक आदमी क्या करेगा पचास बीमारी बड़ी करके बाद में रोएगा क्या उससे बेहतर इसीलिए हम लोग जिस प्रकार से समाधान का डिजाइन ठीक उसी प्रकार से स्वास्थ्य का डिजाइन भी हम बनाना चाहिए हम उस पर काम कर ही रहे हैं, हम सब लोग सीरियस है मुद्दे पर लेकिन अभी हमारे जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल मानवतापूर्ण आचरण के साथ है न्याय के साथ है व्यवस्था के साथ उतने के साथ के लिए हम रुके हुए हैं। तमाम चिकित्सक आये चले गए भाई जब तक हमारा उनके साथ सहमति नहीं बना कि न्याय और आचरण और व्यवस्था पर जब तक हम सहमत नहीं होते हैं तब तक हम कोई काम आगे नहीं करते हैं है ना क्योंकि ये काम लंबे समय के लिए होने वाला है और ये परंपरा में जाने वाला है और निश्चित रूप से जितना दिन में ये जो आया है जो भी इन्होंने अनुसंधान मतलब जो भी लोगों ने अनुसंधान किया इन्होंने शोध किया और सब इसीलिए हुआ कि ये विचार के साथ जुड़ने के बाद इधर से विचार आ रहा है इधर से है ना हमारी हालत भी बदली होती जा रही है शिक्षा में भी फेल्यूर हो गए हम चिकित्सा में भी कुछ नए प्रयोग हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में भी नया काम हो गया ये सब मिलकर ये एक मॉडल बनने वाला है ये ये आइसोलेशन का मॉडल नहीं है तो मानव जाति हैं जो कुछ भी किया है वो सब इसमें जुड़ेगा ऐसा हमको पहले से भरोसा था और वो भरोसा हर दिन बढ़ता चला जा रहा है इसलिए ये काम अपन करेंगे ऐसा मेरा सहमति है थी। ठीक है जी धन्यवाद आपने जो भी कहा बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जो साहब की जोदाता रही अच्छा माइक मेरे पास ठीक देखिए ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है और मैं समझता हूँ आज का दिन मेरे जीवन में एक स्वर्णिम दिन के रूप में यक्षर होगा जो भैया का आशीर्वाद मिला है इस काम के लिए और आप सब लोग साक्षी हैं इसमें और भैया को मैंने श्रेष्ठ मानव माना है तो इनकी बात के तो माननी है तो अब कोई चारा ही नहीं दूसरा कोई भैया अल्टरनेटिव ने है ही कहा आप अगर मगर तो, अगर तो अगर है ही नहीं अब इसमें तो जैसे भी जो बात आए कि सामने कुछ कठिनाई आएगी तो आपसे शेयर करेंगे बाकी जैसे भी आप डिसाइड करोगे वो इसको करना है और मैं जानता हूं कि जैसे मैंने अपने साले को खोया इकलौते और अकेला लड़का था पूरे परिवार में फिर अपने छोटे भाई को मैंने खोया फिर मेरे एक दोस्त थे विपसना में दिल्ली के चार सेंटर हमने साथ बनाए भैया और उनको कैंसर हो गया अशोक तलवार नाम था उनका और परिवार में सहमति नहीं पनवाई सारा परिवार चाहता था कि इस विधि से हम इलाज करें उनका और हमने एक बहुत बड़ा कैंप छह दिन का व्यवस्थित किया उनके फार्म हाउस पे उनका फार्म हाउस था लेकिन कुछ खैर कुछ ऐसी एक तो उनकी बेटी की वजह से कुछ हमारे विपचना के जो ऑर्डर है उनकी वजह से उन्होंने संस्तुति नहीं दी उस प्रोग्राम की भी तो आज वो हमारे बीच में होते तो मुझे लगता है कि और इसमें जैसे दिन भर का कोई प्रोग्राम नहीं है कि एक बार समझ लेंगे तो दिन भर का प्रोग्राम नहीं है कि आपको स्वास्थ्य को तो भूल जाओगे आप आपका पेट जब खराब रहता है साफ नहीं होता तब दिन भर ध्यान पड़ा रहता नहीं पड़ा रहता है आज जिस दिन कोठा साफ हो जाता है तो मन कितना हल्का फुल का प्रसन्न रहता है सिंपल सी बात है हर काम में दिल लगता है भाग भाग के चलते हो आप पैर जमीन पर कहां पड़ते हैं तब है और पेट ही साफ नहीं हुआ तो और घंटों घंटों लोग बैठे रहते हैं फिर भी साफ नहीं होता तो छोटी छोटी बातें हैं तो ये हम कर सकते हैं ठीक है ना बहुत बढ़िया